हेलो बस ठीक है हाँ जी गोष्ठियों से आए हुए प्रश्न को पहले ले लेते हैं और कल जो भी बातें हुई उसमें जो ठीक से समझ में नहीं आया हो उसको भी देख लेते हैं इसमें लो जो है थोड़ा लो कम कर दीजिए लो लो है न हाँ ठीक बस ठीक हाँ जी गोष्ठी नंबर एक समूह समूह नंबर एक बताएं कोई प्रश्न परसों की परसों में तो एक में तो था नहीं उसके अलावा भी कोई प्रश्न हो तो पहले प्रश्न ले लेते हैं फिर उसके बाद कुछ छोटी मोटी बातें कर लेते हैं आगे और रास्ता आगे आ जाए हम्म हम्म माइक बेटा जाओ ये परसों की जो गोष्ठी थी हमारी हम्म उसमें एक आया था कि प्रेरणा और प्रभावित होने में क्या सामंजस्य या अंतर है हम्म एक प्रश्न ये था बिल्कुल प्रेरणा और प्रभाव में कैसे देखें जी जी नेक्स्ट दूसरा था कि जो हमने क्लास में आपने कहा था कि स्वयं में विश्वास hmm. आचरण और व्यवस्था का hmm. इसमें क्या रोल है hmm. यानी कि स्वयं में विश्वास प्राप्त हा, करने हा, में आचरण और व्यवस्था का क्या बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी बस वेरी गुड और कोई जो भी प्रश्न रख लीजिए अपना बिल्कुल प्रश्न अब जो डेढ़ दिन बचे दो दिन बचे उसको बिल्कुल बढ़िया से सारे प्रश्न के उत्तर करिए साथ में कुछ कंटेंट भी आई गई हाँ जी, जी। आ, ये मेरा पहले दिन प्रश्न बना था लेकिन फिर बात कहीं और चली गई तो मैंने पूछा नहीं था जैसे दर्शन में बताया गया है कि छह आवश्यकताएं हैं मानव की सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा तो महत्वाकांक्षा में दूरगमन, दूरदर्शन दूर है तो दूर श्रवन तो मेरे ख्याल से पचास सौ साल पहले तो था भी नहीं तो वो तो आ गया वो जैसे जैसे विकास होता गया वैसा टेक्नोलॉजी आते गई तो।, तो क्या ऐसा भी कुछ चांस है की इसके अलावा बाद में भी कुछ और एड हो सकता होगा इसमें आवश्यकताओं ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है इसके सुविधाओं में दो जिसको हम कह रहे हैं दो कैटेगरी सुविधा ए एंड बी इस पर बात कर लेते हैं ठीक एक है एक सामान्यकांक्ष एक महत्वाकांक्ष हाँ जी दे, नसरी दीदी बताइए कुछ तो प्रश्न आया होगा हम्म इनको मुझे ठीक से समझना है ये वाले बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया ठीक बात और उद्धव भाई कोई सब ठीक चल रहा है इस पर दर्शन चल रहा है आपकी कुछ इधर उधर तो नहीं जा रहा हूँ ये पुराने साथी प्रबोधक भी हैं आप लोगों को बताया था मैं पहले दिन भी तो इनसे कंफर्म कराना ज़रूरी है कि कहीं रॉकेट इधर उधर तो नहीं चला गया हम्म हाँ जी इधर दीदी को जब हम इस माप से अपना मूल्यांकन जब कर रहे हैं हाँ। तो जैसे ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम बाय होते हैं हाँ। अपना अब अवमूल्यन करते, है करते, करते हैं या अधिमूल्यन करते हैं तो हम कैसे जज करेंगे कि हम सही अपना मूल्यांकन कर रहे हैं क्या हम कर पाएंगे वैसे बहुत अच्छा बहुत अच्छा मूल्यांकन में मूल्यांकन दोष से मुक्ति कैसे हो है ना कई तरह के दोष हो सकते हैं अपना प्राया बायसनेस बढ़िया और कोई प्रश्न हाँ बेटा इधर एक जैसे अपन कोई भी काम है जिसमें एक पैटर्न बन गया है कि फेल्यूर का पैटर्न बन जाता है या आत्मविश्वास की कमी का तो उसका एग्जैक्टली तो फिर अभी क्या होता है ये वाला जो अप आ, दर्शन है इसके लिए भी हमारे लिए खुद का जब मूल्यांकन करते हैं कि यार वो पैटर्न बार बार हावी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इसमें भी आ, असफलता मिलेगी या ये ये जो प्रश्न है ये पर इसको उत्तरित करेंगे इसी में आ जाएगा स्वयं विश्वास के मुद्दा क्या उसके लिए अभ्यास को किया जाए हाँ जी और कोई मुद्दा मीनाक्षी नाम है ना आपका ये बात बीच बीच में आई है श्रीमान जी कहा गए वो जिगलू गए थे तो अभी नाश्ता कर रहे हैं और दुबारा गए थे कल तो आप भी गई थी ना मेरे साथ कल मैं गई थी कल मम्मी लोग नहीं गए थे तो साथ चलेगा और बाकी और भी जो जाना चाहते थे वो लोग, लोग, लोग, लोग आगे। आगे। आ गए सब आ आ गए गए हम्म ये आया है बीच भी, बीच में लेकिन अभी भी थोड़ा सा डाउट है कि जैसे हमको जो हमने दर्शन में श्रम से समृद्धि की बात कही गई है और जैसे अभी हम किसी और प्रोफेशन में है हम यहाँ पे आके जुड़ गए अवध्ययन हमने स्टार्ट कर दिया है लेकिन और समझ में ये आ चुका है कि जो हमारा पुराना प्रोफेशन था कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी करते थे कि वो आ, मतलब दर्शन के अनुसार वो हमको जम नहीं रहा अब हमने छोड़ भी दिया वो तो लेकिन अब जब तक हमार में समझदारी आई नहीं है तब तक तो हमको पता नहीं कि उत्पादन के और क्या क्या जो आ, Hmm, क्या कहना चाहिए और भी क्या हो तरीके हो सकते हैं तो लेकिन तब तक कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि जो लाइफस्टाइल है वो तो वही रहेगी वो तो उससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज तो होगा नहीं वो वही रहेगी तो तब तक के लिए कुछ तो पैसे तो चाहिए ही तो उसके लिए कुछ है क्या क्या होना चाहिए क्योंकि उसमें तो अब मन नहीं लग रहा पुराने प्रोफेशन में ठीक में ठीक है इसको पुराना प्रोफेशन लिख लेता हूँ तो याद आ जाएगा उससे नहीं काम भी चलाना ही पड़ेगा सुरक्षा का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खाली असुरक्षा नहीं है कल से कुछ कल खर्चा तो लगेगा लगेगा ठीक है हम हाँ भैया भैया जी हाँ जैसे आदर्शवाद और भौतिकवाद दो एक विचारधारा दो विचारधारा अपने को मिला जी भैया तो उसमें जो है कुछ चलाकी करते हुए आदर्शवाद भौतिकवाद से एक अपना भी कुछ बीच में निकाल के एक नया वाद बना नया वाद अपना जीवन शैली को निकाल लेते मिक्स मिक्स वाला तो इसी प्रकार से ये भौतिक वाद और ये आदर्शवाद को लेते हुए वाद को मिक्स निकालते हुए क्या वो दीदी के क्वेश्चन के बाद में बाहर में जिया जा सकता है क्या आप ये कह रहे हैं तीनों को मिला के कुछ तो नहीं कर ले रहे मेरे कहने वाला ठीक बिल्कुल समझ गया जी ठीक उसी को मूल्यांकन दोष मुक्ति के साथ जोड़ लेंगे आप जब इस प्रश्न का उत्तर करूंगा तो आप ध्यान दे देना हाँ आपके प्रश्न का उत्तर इसमें हो जाएगा हाँ जी और कोई बात आवाज अधिक तो नहीं आ रही ठीक है, है बढ़िया परफेक्ट चलिए तो शुरू करें पहले चलते हैं प्रेरणा और प्रभाव को कैसे देखें देखिए मानव है और वो किसी से प्रभावित ही ना हो ऐसा होता नहीं है ना कुछ ना कुछ तो प्रभाव बनते हैं बच्चे हैं तो मानव में एक नेचुरल सहज प्रकृति है कि वो प्रभावित होता ही है यही विधि है कि जिससे सामाजिकता बनती है इसी से आगे अध्ययन की प्रवृत्ति बनती है इसी से आगे हम मिलकर ऑर्गेनाइज होके कुछ काम करते हैं तो ये तो बहुत ठीक बात है ना दोनों को एक ही शब्द कहा जाए तो भी कोई बुराई नहीं प्रेरणा प्रभाव एक ही बात कही जा सकती है इतना ही, ही कह सकते हैं इसमें कि प्रेरणा या प्रभाव का आधार क्या है किस वस्तु से हम प्रभावित हो रहे हैं? यदि वस्तु शरीर मूलक है रूप पद बल धन है तो ऐसे सभी प्रभावित होने के जो मुद्दे हैं वो हमको वापस शरीर मूलक विधि से ले जाकर खड़ा कर देंगे तो जो नेट गेन होना है वो नहीं होगा है ना तो वो <coughs> हो तो होना ही है प्रेरणा प्रभाव तो बनना ही है लेकिन हमको स्पष्ट हो जाए कि हम किस बात से प्रभावित हो रहे हैं यदि हम समाधान से प्रभावित होते हैं किसी एक मानव में समाधान है एक मानव में कोई समझ है उसके आधार पर कोई व्यवहार है और और हम सिर्फ व्यवहार से प्रभावित होते हैं तो व्यवहार से प्रभावित होते हैं तो भी समाधान पर प्रभाव जाता है अल्टीमेटली हमको समझ में आता है कि समझने से तो हम समाधान से प्रभावित ना हो श्रेष्ठताओं से प्रभावित ना हो यह बनता नहीं है और ऐसा कोई आदमी है नहीं आप किसी ना किसी चीज से प्रभावित रहते ही हैं ना और वस्तु क्या है उसके प्रति जागृति की बात है तो धोखाधड़ी की बात तो वैसे ही कम हो गई आप खुद प्रभावित होते हैं आप खुद चेक करिए आप किस बात से प्रभावित हो रहे हैं अगर आप समाधान नाम की वस्तु से प्रभावित हो रहे हैं न्याय नाम की वस्तु से प्रभावित हो रहे हैं वो तो होना ही चाहिए तो हम तो इंसान हैं तो इसका मतलब है हमको इससे प्रभावित होना चाहिए है ना तो इसमें धोखाधड़ी की संभावना नहीं हम गलत प्रभावित हो गए ऐसा होता नहीं है हमें ही कोई स्पष्ट नहीं है किससे प्रभावित होना है तो हम गलत प्रभावित होते हैं जैसे मैंने कहा ही कि इस पूरे कार्यक्रम में धोखाधड़ी नहीं होता क्यों नहीं होता भाई कल भी कहा कि यहाँ पर जब परिभाषाएं स्पष्ट रख दी जा रही हैं आपकी और मेरे बीच में परिभाषा स्पष्ट पर� हो गया आप धोखाधड़ी का संभावना ही नहीं है कोई स्कोप ही नहीं है अगर इसके मूल में देखेंगे तो क्या निकल के आया कि कोई भी मानव जो है वो धोखाधड़ी के साथ जीना नहीं चाहता है विश्वासघात करना नहीं चाहता है अयोग्यता अवश्य विश्वासघात होता है अयोग्यता कहां से आई है ना तो ये दिखता है कि जिस शिक्षा व्यवस्था में से जिए हैं उसमें अभ्यास और अभ्यास ऐसे कहां से आए क्योंकि जो ज्ञान की वस्तु को जिस प्रकार से लेकर चल रहे हैं उसी में स्पष्टता नहीं है अब स्पष्टता नहीं है तो धोखा की संभावना बनी हुई है ना आप किसी एक परिभाषा पर चल देते हो आगे चल के मैं भी किसी एक परिभाषा पर चल देता हूं दोनों परिभाषाएं मैच नहीं करती हैं आगे जाए इसी का नाम धोखा है इस पूरे कार्यक्रम में ये निश्चित मान लीजिए धोखे को जगह ही नहीं है क्योंकि परिभाषा एकदम क्रिस्टल क्लियर आ गई जब आप कर मेरे बीच में ब्लैक एंड व्हाइट में परिभाषाएं रखी हुई हैं है ना इसमें आप अब ये गाइडलाइन बन जाता है इसमें हम धोखे की जगह में आते नहीं डर ही खत्म हो गया जैसे मेरे को हमको पहले बहुत डर था है ना करीब 10 वर्ष का समय 10 वर्ष का समय इस बात में निकाले कि कोई अच्छे आदमी के साथ काम शुरू करेंगे कितना समय लगाए और एक भी आदमी अच्छा नहीं मिला उस प्रकार से मिलता ही नहीं है उस प्रकार से कहाँ पहुँचे थे फिर एक दिन समझ में आया कि इस धरती पे इस धरती पे तो नहीं मिलेगा अगर हमको अच्छा आदमी चाहिए तो हमको जाके कहीं दूसरे प्लेनेट पे कहीं होता हो जहाँ जागृत परंपरा वहीं से मिलेगा तो फिर वो आदमी हमारे साथ क्यों काम करेगा <laughs> अगर यही सिद्धांत है तो वाई ही विल वर्क विथ मी है ना इसका मतलब ये तो समझ में आया कि हमको समझ में ही नहीं आया कि क्या होने वाला है समझ में आता तो पूरा ही आता है नहीं तो नहीं आता दीदी आसपास-आसपास घूमते रहते हैं उसके क्या करेंगे अब उसके बाद समझ में आ गया कि अब अब अब आदमी जात से भरोसे ही मतलब बन गया अब डर ही खत्म हो गया किसी भी मानव जाती से हमको डर ही खत्म हो गया यार आप हमारे साथ चलोगे आप कर मेरे बीच में पहले ब्लैक एंड वाइट में परिभाषाएँ रखी हुई हैं है ना मेरी जिम्मेदारी पहले मैं रख देता हूँ आप आप उसी को देख कर तो जुड़ रहे हो क्या हो गया भाई कोई बात नहीं कोई बात चलता है थोड़ा बहुत तो ये भी है, अभ्यास होता तो अब क्या निकल गया है कि जब आपके मेरे बीच में परिभाषाएं ही मूल परिभाषा है जुड़ने का न रूप है न पद है बल है ना धन है धन अगर जुड़ना होगा तो इसी परिभाषा का दर्प होगा तो गाइडलाइन फिक्स हो गया आप धोखा कहां से हो सकता है कोई एक आदमी बिल्कुल कम सुनकर भी जुड़ गया तो भी मेरे को तो पता ही है ना तो उसको भी कुछ ना कुछ अच्छा लगा तभी तो उसने हाँ किया नहीं तो वो रूप पद बल धन छोड़ के क्यों आता है, अब इतने है कि उसकी योग्यता किस प्रकार से बढ़ेगी कितने दिन में बढ़ेगी कम से कम दो में से एक आदमी भी उस परिभाषाओं के धारक धारकवाहक बना रहता है हमारे बीच में वो गाइडलाइन स्पष्ट रहती है धोखाधड़ी रोना गाना यह सब इसमें बनता नहीं है दुखी होने का कोई कार्यक्रम इसमें निकल के आता नहीं है। ये बात समझ में आए इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है तो प्रभावित करना नहीं है अस्तित्व में प्रभावित करता कोई नहीं है प्रभाव होता है प्रभावित प्रेरणा लेने से है कि देने से प्रेरणा लेने से कि देने से हाजी लेने से देने से नहीं है मैं आपको प्रेरित कर दूसरा होता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता मैं अपने को व्यक्त करता रहता हूं आप क्या पता कौन सी बात से प्रेरणा लेते हो अस्तित्व में प्रेरणा देना नहीं जब भी आप प्रेरणा देने जाते हो यहीं से चालाकियां बदमाशिया छल कपट दम्ब पाखंड शुरू होते हैं प्रेरणा देने से नहीं प्रेरणा लेने जैसे उदाहरण समझते हैं कि भैया ये ये जो सूरज है इसका एक प्रभाव है हर एक इकाई का अपना प्रभाव भी है उसकी लाइट पड़ रही है अब उसकी लाइट से गर्मी की बात हम करें सूरज में गर्मी का प्रभाव ठीक बात है, है तो सही उसका प्रभाव तो गर्मी है लेकिन वो प्रेरणा भी वो प्रभाव भी लेने से देने से नहीं है लोहा रख दो तो फट से गर्म हो जाता है काला लोहा रखो जल्दी से गर्म होता है वहीं पर थर्मोकोल रख दो तो गर्म ही नहीं होता है वो प्रेरणा लेते ही नहीं उससे ये बात समझ में आई प्रेरणा देने की चीज नहीं है लेने की चीज है। अभी देखो पूरा माना जाता है इतने में फंसा है इतने में फंसा है एक दूसरे को प्रेरणा देना चाहते हैं लेना कोई चाहता है नहीं है सब समझाना चाहते हैं समझना कोई चाहता नहीं है सब दूसरों को ठीक करना चाहते हैं सब मिलकर उसको ठीक कर देते हैं हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, दुनिया को ठीक करना चाहते हैं। ये कार्यक्रम ही नहीं है दुनिया को ठीक करने जाते हैं बेटा शुभमन पैर में लग जाएगी अलग अलोकट वहां से तो तो ये समझ में आए कि है ना आप दुनिया बदलने जाते हो ये ये सब बेकार बातें। है ये जो आदर्शवाद भौतिकवाद ये क्या कर दिया ये मानव में दुनिया बदलने का काम कर ठीक अब हर एक आदमी दूसरे आदमी को बदलने के लिए सोच रहा है हर एक आदमी दूसरे आदमी को बदलने की प्रेरणा दे रहा है तो लगता है काम तो बहुत अच्छा रहा लेकिन हर आदमी दूसरे आदमी को बताते चले मान लो सब ने ये स्वीकार कर लिया तो सभी दूसरे को बताने लगे फिर क्या हुआ करे कौन अब तो ये पहली बार ये सदी नजरिया ये निकल गया है कि कुल कार्यक्रम मेरे पास आ गया कुल कार्यक्रम कहा चला गया मेरा जिंदगी मेरा कार्यक्रम बना और उसका उसमें न्याय न्याय संगतता जो है वो न्याय जो है एक प्रकार से वो जुड़ाव भी बना धर्म एक प्रकार का व्यवस्था बना कार्यक्रम कुल और कुल मेरा ही है मुझे समाधान संपन्न होना है समाधान को प्रमाणित करना है उतने का यह खेला है ये कार्यक्रम है मूल कार्यक्रम समाधान संपन्न होना समृद्धि संपन्न होना समाधान समृद्धि पूर्वक जीना केवल और केवल यही काम है इसका जो दूसरा कनेक्टिविटी सअ अस्तित्व में काम हो रहा है अकेले में हो नहीं हो रहा है आप यदि समाधान समृद्धि पूर्वक जी रहे हैं जीना चाहते हैं तो वो अंधेरे में तो होगा नहीं अकेले में तो होगा नहीं वो तो सहअस्तित्व में हो रहा है तो उसका एक, एक दूसरा एंड जो है वो क्या है कार्यक्रम है जो बाहर बाहर का कनेक्ट करता है मानव जाति के साथ एक एंड जो है आपको कनेक्टेड होता है एक एंड जो अनुभव की तरफ कनेक्टेड है एक एंड जिससे आप अनुकरण कर रहे हो उससे कनेक्टेड है एवरीथिंग थिंग इज हैपनिंग इन को नॉट इन आइसोलेशन इसको अगर ठीक से समझ लेते हैं तो अपने लिए रिलैक्स है अपन को ये ये ये करने के लिए ऐसा नहीं कि हमको आवेश हो और हम बिल्कुल है ना बिल्कुल पागल हो गया इसके पीछे नींद नहीं आ रही ऐसा नहीं है एकदम ठाट बाट से खाते पीते सोते गाते ना, नाचते काम हो रहा है ये होने का काम है कोई होने का काम करने के स्वरूप में आ जाए इतनी सी बात <coughs> किसी भी तरह का कोई आवेश नहीं है नहीं तो क्या होता कुछ भी प्रोग्राम आवेश लेता है।, है एक तरफ हम कह रहे हैं तीव्रता भी चाहिए तीव्रता का मतलब स्पष्टता तीव्रता का क्या मतलब यहां पर हा तीव्रता का मतलब है स्पष्टता कि भैया Oh, क्योंकि ये जीना समाधान के साथ समृद्धि के साथ ठीक है भाई महाराष्ट्र में पूरा अपने को झंडा फैलाने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जब भी ये करने जाएंगे सारे झंडों में लोग छेद कर देंगे कुछ नहीं होता है। अपना सोचो हम समाधान समृद्धि जी पा रहे कि नहीं जी पा उतना ही पर्याप्त है समझ स्पष्टता ठीक रहेगी तीव्रता तो बनी रहेगी तीव्रता का मतलब युवा के कनेक्शन दिखता जाए आगे आगे आगे क्या हो रहा है ये स्पष्टता का मुद्दा है आवेश का मुद्दा नहीं है बिल्कुल आवेश का मुद्दा नहीं तो प्रभाव देने से नहीं प्रभावित होने की बात है और हम प्रभावित होते ही हैं जितना हमारे जानकारी उतने प्रभावित होते हैं आपने आप को रूपत बल धन मानते हैं तो दूसरे को भी रूपत बल धन के आधार पर प्रभावित होते हैं अपने में भाषा को मानते हैं तो दूसरे को भी भाषा के आधार पर चलते हैं ये ये मोटी बात हमको समझ में आ जाए प्रभाव देने से नहीं प्रभाव लेने से ठीक है बात तो किस वस्तु से प्रभावित होना है मानवीय व्यवस्था न्याय धर्म सत्य समाधान समृद्धि जितनी बातें ये हमारे लिए प्रभावित करती हैं है करने ही चाहिए है ना ये सब वो प्रभाव हैं अब देखिए ठीक से समझ लीजिए रूप पद, बल, धन से प्रभावित होने पर आपके स्वभाव में अमानवीताएं उदय होती है। लिखो है ना प्रभाव से प्रेरणा है प्रेरणा से विकास लिखिए प्रभाव से प्रेरणा प्रेरणा से विकास।, विकास विकास क्या मेरी आवाज थोड़ी ठीक कर वही सुनाइंदे लोग ठीक है आ रही है नहीं आ रही है प्रेरणा से विकास रूप पद बल धन से प्रभावित होने पर रूप पद बल धन नाम भाषा रूप पद बल है ना रूप पद बल धन नाम से है ना प्रभावित होने पर अमानवीय स्वभाव अमानवीय स्वभाव दीनताहीनता क्रूरता में गति समाधान समृद्धि ब्रैकेट में लिख दिए न्याय धर्म सत्य से प्रभावित होने पर समृद्धि न्याय धर्म सत्य से प्रभावित होने पर या से प्रेरित होने पर एक ही चीज है से प्रेरित होने पर मानवीय स्वभाव <coughs> है ना धीरता वीरता उदारता में जागृति ठीक है थोड़ा सा इको को कम करो थोड़ा सा हेलो हाँ ठीक जी सर वीरता वीरता उदारता स्वभाव में जागृति हेलो हाँ भैया छह महीने से ये सारे शब्द हम सुन रहे हैं समाधान समृद्धि न्याय धर्म सत्य धीरता वीरता उदारता जो इनके सामान्य शब्द है अभी तो उसी से हम रिलेट कर रहे हैं इनके नए अर्थ हमें समझ में अभी नहीं आ रहे हैं ठीक है लेकिन फिर भी एक मैग्नेट की तरह आकर्षण हो रहा है ये तो आपके अंदर अच्छाई का भाग है इनका कुछ नहीं समझ भैया उस शब्द से जो भाषा होता है उतना ही हमारे लिए चुंबक बनता है तभी तो बन तभी तो तो उसकी तरफ जाने का बंद करता समझ में आता है। जिसको ये काम नहीं, करेगा, वो नहीं आ रहे भैया वो भाष आभा से ही आपको एक सच्चाई का भाष आभास है पहले से हर मानव भ्रमित मानव को भी दुनिया के किसी भी आदमी को इस सच्चाई का भाषा भाष होता है कुछ न्याय नाम की चीज होती है न्याय शब्द से वो भाषा भाष होता है और वो आपको पकड़ता है लेकिन टिक नहीं पाएंगे अपन यहां पर टिकने का स्वरूप नहीं पकड़ तो लिया उसने टिकना कहां पे होता है जब ये शब्द से इंगित वस्तु मतलब एक आचरण वो हमको दिख जाएगा जब तो वहां पर जाकर टिक जाता है मामला उसके बाद फिर रिवर्स गेयर खत्म तब तक रिवर्स गेयर लगने की संभावना है तब क्या निकला अब ये हमको समझ में आ गया ये तो पकड़ रहा है मैग्नेट है तो अब दो च्वाइस है आप इसके आपका आप स्वयं इसका विरोध करो या आप स्वयं अपनी मोमेंटम को बढ़ाओ दो च्वाइस आपके सामने अगर आप मोमेंटम को बढ़ाते हो तो जल्दी परिणाम आएंगे अगर आपको आप घटाते हो आपका च्वाइस पुरुषार्थ तो हर जगह है ये, ये ही ये यही ब्यूटी है महाराज इसी के आधार पर तो हम लोग खड़े रहते हैं कहीं भी जाकर किसी भी अनजाने आदमी के सामने खड़े हो जाते हैं है ना हमको भाई नहीं है उसका हमको पता है हर आदमी न्याय नाम से उस न्याय नाम की वस्तु के आसपास खड़ा हो जाता है थोड़ा क्लैरिटी की जरूरत बस ये जो ब्यूटी है ना ये अगर हमको दिख जाए मानव में ये संभावना है कि हर मानव में न्याय धर्म सत्य के नाम का एक बीज रोपण प्राकृतिक विधि से रखा ही हुआ है मानवीयता का बीज उसमें रखा ही हुआ है खाली शिक्षा व्यवस्था उसके अनुकूल नहीं मिली तो वो फ्लरिश नहीं हो रहा है वो बीजा खत्म हो गया ऐसा नहीं है उ, उ, जो फल आया उसके विपरीत आ रहा है वो उसको यही द्वंद्व होता है आदमी में सब कुछ करने के बाद भी उसको तरप्ती नहीं है सब कुछ करने के बाद उसको तृप्ति नहीं है जो जो जो कुछ भी चाहा था वो पा गए फिर भी तरप्ती नहीं है ये कहाँ से हो रहा है कि बीज बीज तो रखा ही हुआ है मानवीयता का वो शिक्षा व्यवस्था उसको सपोर्ट करके फैलाना चाहिए था उसके खिलाफ कुछ कुछ हो गया अधूरापन के कारण तब भी मानव में ये बनाई हुआ है उसका नाम है कंफ्यूजन। जैसे यहाँ आता है उसको कंफ्यूजन हो जाता है उसके अंदर जो बीज है उसकी बात होने लगती है उसने जो कुछ भी बाय वर्च्यू ऑफ नर्चरिंग शिक्षा और व्यवस्था से जो कुछ पाया था वो इससे भिन्न दिखाई देता है और जो अंदर की चाहते वो यहाँ से जुड़ती दिखाई देती है अब अब कन्फ्यूजन खड़ा होता है अब सब कन्फ्यूज़ हो गया कन्फ्यूज़ होता तो भाग जाता मतलब कुछ समझ में तो भागे थे भागा नहीं टिका क्यों क्यों कन्फ्यूज़न खड़ा हो गया कन्फ्यूजन जो वो चाहता था उसकी बात यहाँ हो रही है और इधर वो चल नहीं पा रहा है जो वो नहीं चाहता था वो उसकी उपलब्धि है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा इसका नाम है कन्फ्यूजन क्या है कन्फ्यूजन जो वो चाहता था बचपन से उसकी बात अब शुरू हुई एक बड़ी चीज़ हमको दिख गई है ना जो कुछ हम पाए हैं वो हम खुद ही नहीं स्वीकार कर पा रहे इधर जी नहीं पा रहे जीने का रास्ता नहीं दिख रहा उधर उसको छोड़ नहीं पा रहे इसका नाम कंफ्यूजन, यही तो ब्यूटी है ये ब्यूटी है भाई हर मानव में मानवीयता का बीज समाये रहता है महाराज जिस दिन हमको दिख गया उस दिन के बाद काम शुरू हो जाता है और दिखेगा कहाँ किसी दूसरे मानव में नहीं दिखता है आप ही में ट्रस्ट करिए वो बीजा है कि नहीं ये सब बात सुनने के पहले भी आपकी कुछ चाहत थी अब हम उसको नाम दे रहे चाहत वो चाहत वो बीज रूप है वो चाहत हमको इसमें दिख जाता है तो शिक्षा शुरू हो जाएगी अब वो चाहत आप में दिख जाएगा तो हमारे आपका हमारे बीच में व्यवहार शुरू हो जाएगा है ना तो ये सारा का सारा बात इसमें ऐसा दिखता है ठीक है ना कितना सुंदर बात है शब्द सुन के ही उसके आसपास हम खड़े हो जाते हैं अब सब अब आप सपोर्ट चाहिए क्या सपोर्ट है दूसरे आदमी का थोड़ा सा क्लियर कर दो भाई क्या चीज़ है हम पकड़ जाएंगे उसको पकड़ जाएंगे जी लेंगे है ना ठीक <coughs> है ना ये बात तो प्रेरणा प्रभाव होना है हमको प्रभावित होना है ठीक प्रभावित करना नहीं है ये जो कार्यक्रम अपन दुकान खोल कर रखे थे लोगों को प्रभावित करने की वो हमारे लिए भी बोझा थी और उसी का नाम अमानविता है प्रभावित करने का प्रयास बराबर अमानविता अमानविता के कोई अलग नहीं होते हैं हाँ भैया अमानवता का मतलब हो गया कि नेचुरल टेंडेंसी से कुछ और भिन्न कर रहे हैं ना हम ये तो बहुत थोड़ा सा है इससे ज्यादा अच्छा आदमी दिखना है अच्छा बोलना है अच्छा काम करना है अच्छा ये करना है ये तो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा है ना इसका पीछे का पूरा ड्राइव प्रभावित करने का है अब इसका विकल्प क्या चाहिए सच्चा सच्चा सच्चा अच्छे की जगह नहीं भैया प्रभावित लोग प्रभावित होते हैं जब आप करने जाओगे उसके नाम अमानविता है अमानविता के कोई अलग से सिंह होते हैं नाखून होते हैं दांत बड़े बड़ होते हैं है। अमानविता का मतलब है जहां पर आप प्रभावित करने का प्रयास करते हो वो बाकी सब काम अपने आप होने वाला है चाला की बदमाशी छल कपट अच्छी भाषाएं अच्छे प्रोग्राम अच्छी एक्टिविटी के पीछे भी चलेगा यही सब चाला की बदमाशी छल कपट क्या पाए फिर भैया कहे आएंगे भैया आप जो करोगे वो तो होगा चाह कुछ रहे कर कुछ रहे हो कुछ होगा कुछ और ही टोटल अमानविता है बेटा ये हाँ भैया हाँ, भैया इस अकेली एक लाइन से तो ऐसा लग रहा है, हाँ है तो एक, एक दुनिया बदल तो दी बड़ा जोरदार जोरदार जोरदार जोरदार जोरदार जोरदार हाँ सहमति तभी तो, तो, तो, ता तो ताली बजा हाओ भैया भैया नमस्ते ना वो सब मर गए हम दड़ गए गड्ढे में घुस गए यहाँ पर भी यहाँ पर भी यदि कोई दूसरे को सुधारने काम करना शुरू करता है वो फंसता ही है यहाँ या, को, कोई यहाँ पर कोई काम दूसरे को सुधारने का कर ही नहीं रहे हम हम अपने समाधान के साथ समृद्धि के साथ जीते हैं भैया काम खत्म हो जाता है वो लोग जिसको प्रभावित होता रहता है अपने आप वो कुछ कुछ करता रहता है है ना जितना हम कहते नहीं उससे अधिक वो समझ जाता है अब देखो क्या होता है इसमें ब्यूटी देखिए जितना हम कहते नहीं उससे अधिक वो समझने लगता है जितना हम करते नहीं उससे अधिक वो करने लगता है जितना हम हुए नहीं रहते उससे अधिक वो होने की तरफ बोर्ड लगाता है अब बोलिए उसके अंदर भी कुछ निकल के आता है पूरा एकदम बरसों बरस का लोडा लोड जो था ना लोड फिनिश ये काम ही नहीं भाई पत्नी बच्चे भाई बहन मित्र किसी को भी अपने को प्रभावित नहीं करना है प्रभावित होना है मुझे तो अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो मैं आप सब के अंदर वो मानवीयता का बीज को देखना चाहता हूं ये मेरे लिए प्रभावित होने की बात आपसे भी प्रभावित होता हूं <laughs> <laughs> कर्तव्य को समझे नहीं ना भाई लक्ष्य के आधार पर कर्तव्य समझेंगे ना बैंक पे लूटनी है तो फिर उस तरह के कर्तव्य की बात थोड़ा सा प्रभावित होता हूँ तो थोड़ी तो तो तो तो कुछ समझ बनती है मेरे जो फैमिली है अब वहाँ पे जाऊंगा मुझे दिखेगा कि कुछ गलत चल रहे है हाँ। तो प्रभावित अब वो तो मैं नहीं हो रहा ठीक है लेकिन प्रभावित करना उसमें ठीक नहीं होगा क्योंकि मैं भी तो चाहता हूँ तो प्रभावित नहीं तो ना, ना, भैया भी देखो आप आपको पूरा समझ में आ गया की नहीं आया अभी जितना प्रभावित होते उतना तो होता ही है ना वही तो गलती करते है भाई प्रभावित करना नहीं है प्रभावित होना है प्रभावित होकर जीना है क्या किससे प्रभावित हो रहे हैं स अस्तित्व से प्रभावित है श्रेष्ठताओं से, से प्रभावित है श्रेष्ठताओं के स्वरूप में जीना है कुल बात इतनी बनती अब देखो ये बिल्कुल जेन्यूननेस की बात हो गई अब आप अपने घर गए वहाँ कोई लोग कुछ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ़ है आप उनको प्रभावित करने जाओगे तो कम्युनिकेशन बनेगा क्योंकि आपको भी देख रहे हैं कि आप में तो वो नहीं जिस प्रकार से आपको जीना चाहिए तो वहाँ पर कम्युनिकेशन थोड़ी हो रहा है वहाँ आर्ग्यूमेंट होगा खाली आर्ग्यूमेंट में क्या करेंगे वो आपको आर्ग्यू करेंगे आपको कुछ ध्यान दिलाने के लिए आपके बारे में ध्यान दिलाने के लिए आप आर्ग्यू करोगे उनकी गलती ध्यान दिलाने के लिए इस प्रकार से मामला खिंच जाने वाला है इस प्रकार से मामला खिंचने वाला है यही हो रहा है अब इसके बजाय क्या करेंगे एकदम सिंपल है यार अब मेरे को कुछ दिखा ऐसा है ना मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ मेरे को कुछ समझ में आ रहा है ये ये जब बात आप करोगे तो जेन्यूननेस की बात होगी भाई आप कुछ कर रहे होंगे देखिए आपके स्वतंत्र आप जो कर रहे हैं मम्मी आप हम तो कुछ आपको कह नहीं रहे कह नहीं सकते अभी है ना आप सोच समझ के ठीक ही कर रहे होंगे यही बात बनती है अब दूसरी बात ये बनती है कि देखो मेरे, मेरे अब जिससे आप प्रभावित हुए जिस बात से अब अपनी बात रखोगे आप उसको प्रभावित नहीं कर रहे हो आप अपने प्रभाव में जियोगे जब आप उसको रखोगे तो हो सकता है उसको भी ये बात ठीक लग जाए या कम से कम उसको इतना तो लग जाए कि मेरी ज़िंदगी में सीधा सीधा उंगली करने की जगह अपनी ज़िंदगी को ठीक से कुछ करना चाहता कुछ जेन्युनस की फीलिंग आ जाएगी उसके अंदर है ना आप जेन्युन होंगे तो पता चलेगा तो बदल बदलने आपको बदलने की कोशिश करें पसंद करते आप जब भी बदलना होगा आप अपनी इच्छा से बदलते हैं ना प्रभावित होकर बदलने की बात बनती तो है इसका दबाव पैदा कर रहे हैं हम आप दबाव बना रहे हैं दबाव विधि से तो आदमी दिक्कत में आने वाला है ठीक तो दबाव से मुक्ति कली बात रही थी है अपनी ना दीदी देखो आचरण में भाषा आचरण में भाषा समाई रहती है आचरण बिना भाषा के हो जाएगा ऐसा नहीं होता ना आचरण में भाषा समाया ही रहता है बड़े में छोटा समाया रहता है तो ये नहीं कि हम बोलेंगे नहीं अब चुप हो गया कुछ नहीं बोलना नहीं बोलने का मतलब कि कोई अगर हम एक्सप्लेन कर रहे कि नहीं। ऐसा करना है इस में क्या कर लेंगे आप? आप बोल तो ठीक रही है मोटा मोटा ठीक ही करिए लेकिन जो अभी बात चल रही है उस संदर्भ में क्या आचरण कर लेंगे आप तो उस संबंध में यही आचरण होता है की आप जिस बात से प्रभावित हो आप उसको और समझने की तरफ जाते हो उसको जीने की तरफ जाते हो हाँ, जीने की तरफ जाने वाली बात यही बात बनती है ना तो हाँ। आपको लगता है कि आप इससे प्रभावित हो गए प्रभाव की तरफ गतिशील होते हो ना कि उसको नीचे दिखाने के लिए गतिशील होते हाँ। इस प्रकार से अगर चलते हैं तो संबंध में एक जेन्यूननेस की बात बनती है ना हो सकता है पत्नी को लगे कि नहीं हमको तो अभी कार ही चाहिए बड़ी वाली हम हाँ उसको दाना पानी लेके बैठ गए कि ये कौन चाहिए और इसलिए नहीं चाहिए देखो ये ये सब नहीं हो रहा ना भाई ठीक है तुमको लगता है तो देख लो भाई है ना हमारे लिए तो हमको ऐसा सा लग रहा है बोलने से भी नहीं है वो हमारे हमारे जीने की प्रवृत्ति को बताता है कि हमारे को क्या ठीक लग रहा है इस प्रकार से बड़े आसानी से निकल आते हैं नहीं तो इतना प्रतिकूलता खड़ी कर लेते हैं कि वो जो हमारे साथ आराम से हो सकते थे वो भी नहीं हो पाते ठीक तो इसमें मोटी बात यह है कि हम दूसरे को बदलने का जो जो हमने बीड़ा उठा रखा है ठेका ले रखा है ठेका ले रखा है किसी ने दिया नहीं हमको ठेके का मतलब को देता है ना अब अपना अपना, अपना रास्ता ठीक निकालना ये सरल है है ना और इसमें बड़े में छोटा समाया रहता है जैसे हमको कोई हमारे साथ जी के देखता है तो वो बोलता है नहीं छोड़ क्या दिया हमने कुछ भी नहीं छोड़ा ना कोई कार छोड़ी ना कोई है ना घर छोड़े ना कोई ऐसे हमने खाने पीने छोड़ दिए ना कुछ कुछ छोड़ दिया ऐसे थोड़ी बबी दादी क्या छोड़ा आप बताओ आपने भी क्या छोड़ दिया है ना बड़े में छोटा समय रहता हम और उससे बड़े की बात करें अब कार में दिन में बैठे रहने के बजाय है ना कार वहाँ बाहर खड़ी अपन यहाँ बैठ के बात करें इतने थोड़ा कभी जाना होगा तो कार में फिर बैठ गए तो कुछ छोड़ने की बात करोगे वो चलता नहीं है पकड़ने की बात करेंगे चलता है समझ में आता है और उस तरीके से प्रभावित होना मानवीयता है अब रूप पद बल धन से प्रभावित हो गए तो पुनः अमानवता लिखाई दे आपको अमानवीय स्वभाव जानेगा किसी के रूप से प्रभावित हो गए तो क्या दिखेगा आपका रूप ऐसा नहीं है तो क्या करोगे अब रूप को बनाने जाओगे तो छल कपट होगा कि नहीं होगा जो बता रहे थे अभी भैया किसी के पद से प्रभावित हो गए और आपका पद वैसा नहीं तभी तो प्रभावित हो गए उसमें कॉम्पिटेटिवनेस आ गई तुलना हो गई तो क्या करोगे पद को पाने के प्रयास करोगे तो क्या करोगे प्रमोशन कैसे हो जल्दी तो क्या करोगे सीआर कैसे अच्छी हो सीआर एक तो अच्छी होती काम करने से दूसरा होता मक्खन लगाने से तीसरा होता जिसकी जिनकी सीआर अच्छी होती है उनको भी ध्यान रखो कि उनकी सीआर कैसे कम हो ऐसे तीनों विधि से होगा ना कोई एक एक विधि से तो होता नहीं है को लगे लगे लगे लगे लगे। प्रभावित हो रहे हो तो ठीक है ना मैं आपको झिगलू दिखा के प्रभावित करूं मैं करूँ तो आप हो रहे तो अच्छी बात है कि देखो एक काम शुरू हुआ, हुआ ये हुआ वो हुआ इतना हुआ आप प्रभावित होते हो आपको अच्छा लगता है हमारा कोई कंडीशन आप पे अप्लाई नहीं कि हम ये करते तो इससे आप प्रभावित हो जाओ है ना पर आपको कुछ किसी की करना नहीं है होना है अच्छे से प्रभावित होना है अच्छी भी डाउट हो गया आपने को कोई चीज़ अच्छी भी होगी और प्रकाशित नहीं होगी तो इसका मतलब हमको डाउट है कि अच्छी कोई चीज होती है वो छुपी रह जाएगी कहीं अब ये इस प्रश्न का उत्तर कहाँ से आएगा ये बहुत अच्छा प्रश्न है अस्तित्व में कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है इसको समझ लो क्यों नहीं छुपी हुई है क्योंकि ये सब पारदर्शी वस्तु के साथ समायी हुई है ये व्यापक ये जो सस्तित्व तो क्या है ना ये व्यापक पारदर्शी है हर इकाई जो है हर इकाई प्रतिबिंबित है हर इकाई प्रतिबिंबित है पारदर्शी चीज में कोई इकाई प्रतिबिंबित है वो प्रकाशित रहती है ये डाउट ही खत्म हो गया है ना एवरीथिंग दीदी आप जो सोचते हो वो भी प्रतिबिंबित रहता है इस समय आप क्या सोच रहे हो उसका भी प्रतिबिंब हमारे पास आता है वो आएगा ही क्यों क्यों आया क्या हुआ कोई प्रतिबिंबन पहुंचा ना उसके पास नहीं नहीं हम हमारे पास आप भी देखिए हमारे पास लोग आते यहाँ आप शुरू करो ना यहीं पे आए तो क्यों कहाँ से आए कोई प्रतिबिंबन उस तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा तब तो कुछ किया तो पहुँचा आपके फार्म हाउस में तो नहीं गया कोई आदमी है ना इसको फार्म हाउस बोल तो कोई नहीं आए है ना तो कुछ हो रहा है तो अपने आप ही प्रकाशित हो रहा है जंगल जंगल में मोर नाचा किसने देखा वो वाली कहावत झूठ है है ना कोई भी चीज़ वास्तविकता होती है जैसे ये पे नहीं है ये प्रकाशित है या नहीं क्योंकि ये आपके इसके बीच में पारदर्शी वस्तु है इसलिए इसका प्रतिबिंब आप तक पहुँचा ही रहता है इतने होता है कि हमारा ध्यान नहीं है तो भी प्रतिबिंब तो पहुंचा ही हुआ है सामने वाले आदमी का ध्यान नहीं है इतनी बात हो सकती है अधिकतम तो प्रकाशित है आपके जीना ही कुल मिलाकर उसका प्रकाश है समाधान समृद्धि पूर्वक जीना उसका प्रकाश है और वो वो प्रतिबिंबित ही है हम प्रभावित करने के लिए करने जाते हैं सारा छल कपट दम्ब पाखंड रहता है कोई आदमी प्रभावित होता ही है अच्छा रूप पद धन से प्रभावित हो गया तो गर्त में चला गया समाधान समृद्धि से प्रभावित हुआ तो आगे बढ़ गया तो अपने एंड में क्या चीज पकड़वाई कि भैया किसी रूप रूपल धन से प्रभावित होना है क्या नहीं होना है मुझे प्रभावित होना है किससे न्याय धर्म सत्य से समाधान समृद्धि से और आप होते ही ता ता तीन महीने में लपट थे। है ना? गए इतने लपटा लपटी हो गई कि नहीं हो गई तो तीन चार महीने में इतने लपटा लपटे होने का मतलब ये है कि हम प्रभावित हो गए अब इस प्रभाव को प्रभावित करने में ले जाओ कोई चीज आप तक आई आप उसको वेस्ट कर दे रहे हो ना अभी इसको अपने साथ और जोड़ो जितना आप जोड़ते जाओगे इनडेफ आप देखिए अब अभी मैंने कहा तीन महीने में इतने लपड़ गए कई लोगों पर प्रभाव हुआ कि नहीं का यार मैं तीन साल से सा था मैं कौन नहीं लपटा था तो कुछ किया तो कुछ हो ही गया हो तो अब अब करने करने पर ध्यान है कि होने पर ध्यान है प्रभाव एक प्रकार का होने की चीज है हम क्या कर रहे होने वाले चीज को पहले पकड़ ले रहे ऐसा नहीं है करने वाले चीज को पकड़ो तो आप जिस बात से प्रभावित हुए उसमें और गति बढ़ाओगे और गति बढ़ाओगे तो वो तो वो तो अपने आप हो रहा है भाई कुछ चीजें आप में प्रभावित आपके अंदर कोई प्रभाव बना माइक लोल देखो भाई वो का है आपके भाई हैं कि नहीं यहाँ तो इतना समझ में आ जाए कि आप किसी बात से प्रभावित हुए पहले से आपके भाई के साथ कोई अच्छे संबंध रहे होंगे आप में कोई प्रभाव बना उससे वो प्रभावित हुआ आपके बोलने से नहीं हुआ भाई पूछो उसको फोन लगा के पूछो पापा पास में बैठे आप बताओ आप किस बात से प्रभावित हो चलो बताओ इनमें मैं जो है इन लोगों के व्यवहार लो लो जी कर लो जी आप होते आपके अंदर जो उसका इम्पेक्ट बन रहा है उसको देख रहे होते ये एक सेशन में हमको किसी ने क्लियर किया एक कोई एक बढ़िया एक एक एक बढ़िया सा व्यक्ति कोई जो है ना इस प्रकार की ट्रेनिंग वेनिंग लेने वाले आदमी बीस साल पुरानी बात है कोई कर्नल टाइप का आदमी वो भी सेना में उसका काम ही ट्रेनिंग देने का तो ही वॉज एक्सपर्ट इन दैट और उसने पूरा शिविर उविर किया उसमें बाद में मैंने उससे पूछा कि आप तो खुद ही ट्रेनर आपका किस तरह बात है ना तो उसने क्या? उसने जो बताया मैं आपको बताता हूँ उसने बताया आपका प्रजेंटेशन एकदम पुअर है ना लैंग्वेज एकदम घटिया है ना आवाज ठीक से निकलती नहीं उससे समय तो खराब निकलती थी ठीक है ना तो फिर मेरे बैठे कैसे बोले यार जिस जो आपके अंदर से कुछ हो रहा है ना वो वो हमको रोक कर रखी हुई है सच बात है हमारा कौन सा प्रेजेंटेशन अच्छा है कौन से हमारी मतलब भाषा अच्छा हम अच्छी है हमसे अच्छी भाषा हमारे बहुत तो लोग यहीं बैठे मिले आवाज भी प्रोनाउंसिएशन ये वो ये प्रेजेंटेशन ये सब बहुत इससे बहुत बढ़िया हो सकते हैं तो ये पूरे शिविर में मैंने देखता हूँ कि कि अंदर वाली चीज को देखना चाहता है तो उनको पकड़ में नहीं आता है वो तो अभी वावा करके चले भी जाते जिसको इसके पीछे का चीज दे गया आगे बढ़ गई भाई इनका जो प्रश्न था उसका शायद मैं जवाब दे पाऊंगी जो पापा जी ने बोला आपसे पूछ रहे क्या मैं वो बताना चाहूँगी ताकि <laughs> क्लैरिटी आया हो सकता हम भी क्लियर हो तो जब हमने पहला शिविर किया था उसके बाद हमारे घर में रोज बहस होती थी ये अपनी बात रखते थे और पापा मम्मी सोचते थे कि ये हमारा जो हम लोग गायत्री जी को मानते हैं गायत्री मिशन में तो ये उसका अपोज कर रहा था रोज बहस होती थी रोज बहस होती थी लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे पंद्रह बीस दिन के बाद में फिर जैसे पापा जी ने बोला की व्यवहार से हम लोगों को वो प्रभाव पड़ा तो तो तो मुझे मुझे ये लगता लगता लगता है कि वो बोलने से नहीं पड़ा बोलते रहते थे ना तो मैं ऐसे थर्ड देखती थी दोनों पार्टी को को तो था ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहे रहे हैं हैं पापा मम्मी को सिखाने की कोशिश कर ठीक बात यही ना प्रभावित करने जाना हाँ कुछ कह रहे थे संजय भैया मेरा ऐसा कुछ एक होना चालू हुआ जैसे आपने सवेरे मेरे साथ में भी चार पाँच दिन से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था मतलब मेरे फादर या वाइफ के साथ में शेयर कर रहा था कि मतलब चाहता था कि मान लो मेरे को एक मन होता है कि यार मैं कुछ यहाँ पे रह के जीना करूँ तो अभी तक शायद बोल इसलिए नहीं पा रहा था कि मैं प्रभाव डालना चाह रहा था हाँ। पर अब मुझे लगा कि उसको मैं जानकारी के रूप में दू हाँ। की तो शायद वो ज्यादा अच्छा रहेगा तो वो परमिशन मिलेगी या आगे बढ़ पाऊंगा ठीक है, है। बिल्कुल अब देखिये ना उसमें अगर मेरे को ये पता लगे उद्धव भाई की ये काम तो हमको एजुकेशन में ले जाना है और लोगों को प्रभावित करना है तो अब हमको सेक्रेटरी भी चाहिए मिनिस्टर भी चाहिए अब उसके बाद देखिये आपकी भाषाएं किस प्रकार से दूषित और आप किस प्रकार से कलुषित होने वाले हो या आप अच्छे से भोगे हुए हो भोगे कि नहीं भोगे अपन अब किसके कि उससे अप्रूवल कराने के लिए अब अपना पूरा डामा डोल नहीं और क्या क्या नहीं हम कहां कहां से क्या बात करवाएँ मैसेज भिजवाएँ है ना ये भाई आने वाले तो उनके लिए कोई दूध दूध भेजें चार पहले से ताकि उनको पहले से वो प्री सेट करके लाएँ अरे यार ये सब काम करना है तो ये सब काम करने के तो पहले पैसे मिलते थे यहाँ तो उसके पैसे भी नहीं मिल रहे ये सब अमानविता में है तो हमको अमानविता के काम करके पैसे मिलते थे तो यहाँ तो बिना पैसे के वही घटिया काम करें है ना तो इसका मतलब ये कुछ गलत दिशा में अपन चल दिए भैया एक बात समझ दो जैसे नागराज जी को देखो भाई वो अपना अमरकंटा के जंगल में रह रहे हैं ठीक कोई वो हॉलीवुड में जा रह रहे हैं ऐसा नहीं है, है न और एक आदमी में यदि समाधान है समृद्धि है वो अपने ठाठ बाट से जी रहा है मैंने देखा महीने महीने भर तक एक भी आदमी नहीं आया ऐसे भी देखा मैंने अमरगंटक में कोई भी नहीं आया तो भी वो अपने ठाठ बाड़ से जी रहे भैया और किसी याद नहीं आ रही है उनको उनको याद नहीं आ रही है कि इसको बुलाओ उसको बुलाओ क्या करें मेरे तो यहाँ गुम हो गया और देखिए कैसे कैसे पूरी माना जाती है से लोग वहाँ अमरकंटक जैसी जगह जहाँ ट्रेन नहीं बस नहीं ठीक से जाती पहुँच पहुँच के जाके लोगों ने अध्ययन किया और मेरे ख्याल से आज की तारीख़ में इस हिंदुस्तान में जितनी भी अल्टरनेटिव काम करने वाले लोग हों जितने भी थोड़े भी ठीक लोगों, साइंस की फैकल्टी में हों अध्यात्म में, में हो वो सब आदमी उनको जानता है तो प्रकाश क्या चीज है भाई है ना अब सूरज कहाँ है देखो तो प्रकाशित है कि नहीं है ना और प्रभावित करने से करने के लिए थोड़ी काम करें उसका स्वभाव है तो है? है ना अब प्रभावित लोग होते हैं अपनी स्थिति के आधार पर थर्मोकोल उससे प्रभावित नहीं लोहा उसमें कार होता है वो अपने जगह दो, दोनों में साथ कोई न्याय बना हुआ है कि अन्याय करता रहता है उसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं है प्र, थर्मोकोल के बाद तू कैसे नहीं वो प्रभावित हुआ चल देख तेरे को अब ऐसा करता हूं है ना तो ऐसा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है कोई इसमें डिविजन नहीं है है ना तो दिखता यह कि वह अपने से धरती अपने से पानी अपने से और ये सबके प्रभाव का नाम है को सबके प्रभाव एक दूसरे के पूरक हैं मानव अपने में अभी उस प्रकार से नहीं जी रहा है कि उसका प्रभाव बाकी सब चीज़ों पर सकारात्मक पड़े तो मानव में वो जो मध्यस्थ गुण का प्रकाशन है वो जो प्रभाव का व्यक्त होना है वो मध्यस्थता का प्रकाशन ही कुल मिलाकर आदमी में समझदारी का प्रमाण है जिससे कि बाकी उसका जो प्रभाव बाकी चीज़ों पर पड़ रहा है देखिए प्रकृति में तीन अवस्था नीचे की उससे ऊपर चौथी मानव है मानव सबसे विकसित है उसका प्रभाव ज़्यादा है और वो अपने प्रभाव को नहीं पहुंचा समझ पाया अपने स्वभाव से प्रभाव है उस स्वभाव की जागृति नहीं हुई तो दीनताहीनता क्रूरता में जीते समय हमारे में वो प्रभाव ही नहीं बना वो इंपैक्ट ही नहीं बना एक समझदार आदमी का इंपैक्ट क्या होता है इसको अभी जिस दिन आकलन कर लोगे जिस दिन आपको भरोसा हो जाता है उस दिन देखिए उस दिन आपको पता चलेगा कि आपको प्रभावित करना नहीं है प्रभाव में जीना है स्वभाव में जीना ही उस प्रभाव का फलन है जो जैसे नागराजी से उन श्रेष्ठताओं के साथ हम प्रभावित होते हैं उस प्रभाव में अगर हम जीते हैं वो हमारा स्वभाव बनता है वो अपने आप ही स्वभाव से प्रभाव बनता रहता है तो दो विधिया है कहाँ से हो रही है मानवीतापूर्ण जो भी एक व्यक्ति दिख रहा है उसके उसमें कोई स्वभाव है वो स्वभाव प्रकाशित हुआ तो प्रभाव बना क्या हुआ उसका जीना एक प्रभाव बना इस प्रभाव से मैं है ना मैं इसको पहचान पाया इस प्रभाव की पहचान हुई ठीक और इससे औतप्रोत हो गया तो आगे मेरे में स्वभाव की जागृति हुआ दिस इज द ग्रोथ चार्ट टू ग्रो तो मानवीय स्वभाव से प्रभाव या आचरण के रूप में प्रभाव उसके पहचान पाया उसको समझने गया तो स्वयं में स्वभाव में जागृति होगी गई ये सब बालक जो है इनके लिए सहज है इनके लिए क्या सहज है है ना अगर आप मानवीयतापूर्ण स्वभाव में जीते हो उसका प्रभाव इनपे बनते ही बनते हैं है ना ये नेचुरली उस प्रभाव को स्वीकारेंगे स्वीकारेंगे और स्वीकृति के बाद वो उसके साथ इनमें वो स्वभाव में जागृति होना सरल है एकदम सरल है सब पॉजिटिव इफेक्ट आने लगे तुरंत ये सब चीजें संतुलित हो जाएगा क्योंकि प्रकृति सबसे विकसित हुआ है उसका प्रभाव सबसे ज्यादा है एक आदमी की ताकत क्या है पहचान जाए महाराज एक आदमी की ताकत की बात हो रही है एक की एक के ताकत में इतना ताकत है कि सबके ताकत उसमें जुड़ जाने वाली यह कॉम्पिटिटिव नहीं है यह कॉम्प्लीमेंट्री ताकत है अभी तक सारी ताकत हमने क्या पहचानी है कॉम्पिटेटिव ताकतों को पहचाना है यहां पर यह दिख रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री ताकत है एक मानव में जो स्वभाव की जागृति हुई भी धीरता वीरता उदारता उसके कारण जो आचरण निकल के आया उसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट पूरी मानव जाति पूरी धरती और पूरे अस्तित्व तक पहुंचने की बात है सोचिए इसीलिए कहा कि हम हमारा जो ओरिजिनल मतलब जो ताकत है उससे बहुत कम में जी रहे इसीलिए एक लाइन बाबा जी ने लिखा बहुत ही सुंदर लाइन है कि है ना स्वयं का मूल्यांकन कर लो है ना स्वयं का मूल्यांकन कर लो ठीक है ना स्वयं का मूल्यांकन कर लो फलतः दुखी दरिद्र प्रताड़ना से मुक्त हो जाओगे स्वयं का मूल्यांकन करने से कर लो है ना जिससे दुख दरिद्रता प्रताड़ना से मुक्त होकर समाधान समृद्धि से युक्त हो जाओ मुक्त होकर समाधान समृद्धि से युक्त mm. Mm. मूल्यांकन स्केल के साथ करोगे ना भाई ऐसे बिना स्केल स्केल के आप बात करोगे? मतलब कर मतलब मतलब मूल्यांकन मूल्यांकन कर कर क्या? इन्होंने बहुत भाई ने अच्छा पूछा कि 100 100 का स्केल आया तो 55 55 मतलब वापस से की यात्रा करके 100 हो गया इसको बोलते मूल्यांकन पूर्ण हो गया फुल स्केल पे आ गए प्रैक्टिकली बता रहे न हाँ। ये मुद्दे को बहुत ठीक से कर लें फिर इस पे बात हाँ जी बचपन से सोच समीक्षा थोड़ी होती बेटा गलती की समीक्षा लिखो गलती की समीक्षा सही का मूल्यांकन गलती की समीक्षा सही का मूल्यांकन आइडेंटिफिकेशन दिस इज रॉन्ग ऑनली दाई यू नीड टू आइडेंटिफाई ओनली यू कैनॉट अंडरस्टैंड यूर गलती गलती की समीक्षा सही का मूल्यांकन गलती को समझने का मतलब नहीं कैसे हुई क्या हुई गलती हो गई खत्म कहानी समझना सही को होता है नहीं नहीं कहा का, का, <laughs> गलती में कितना एनालिसिस करोगे पुनः बड़ी गलती करोगे पहचान के गलत हो गया ये वो पहचानना कहां से ताकत आती है सही के साथ ही गलती की पहचान होती है जैसे आप कभी भी एक गलती को समझ के बताओ एक सम मैं सॉल्व कर रहा हूं दो दो मिला के छह सोल्व करके बताओ कि गलती को समझो इसको कैसे होगी दो दो मिला के छह कैसे हो गई अभी समझ में आने वाला कैसे हो गए कैसे हो गए करोगे हाँ हाँ वो, वो बाइक पे बोलो हमारे कल्चर में मॉडर्निटी मतलब और दोनों में ये बहुत है कि गलतियों जब तक सही पता नहीं तो ऐसे गलती से है हम कभी कभी तुक्के में ठीक हो जाता था बोलता गलती से ठीक हो गया तो जीना लेकिन कभी नहीं हो सकता है ऐसा वो फिजिकल एंड केमिकल थिंग्स में ऐसा होता रहता है इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस थ्रू प्रैक्टिकल थ्रू सो मेनी थिंग्स एंड विद इन द लाइट ऑफ द राइट थिंग यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई दिस इज रॉन्ग ऑनली देर इज समथिंग मिस्टेक एंड कितनी मिस्टेक से हम बच सकते हैं जीने का उदाहरण ऐसे ही है जैसे यही हुआ कि एक मान लीजिए बच्चों को पालने का एक तरीका है ना? अब बच्चों को तो हमने पूरा जान लगा दिए पालने में और उसके बाद एक उसका एक नया आचरण निकल गया, गया है ना अब हम बोल रहे हैं कि ये ये कैसे हो गया ये कैसे हो गया ये कैसे हो, हो गया तो फिर कहाँ घूम फिर के जाते समझ में समझ में आता नहीं है गलतियों कैसे समझोगे तो घुमा फिरा के आता है कि वो पड़ोस में जो रहता है ना वो आखिरी मोहल्ले में अपने जो आखिरी मकान वाला है उसके चक्कर में ये बिगड़ गया क्या तुम्हारे चक्कर में सुधर नहीं रहा उसको इतनी दूर वाले चक्कर में बिगड़ गया ये कॉमन चीजें हैं यहां भी लोग बोलते हैं इस संस्थान में आने के बाद भी बहुत सारे लोग बोलते हुए सुने मैंने क्या बोलते रहते हैं अरे वो उसका प्रभाव बढ़ गया तो तुम्हारा प्रभाव कहाँ गया है ना तो अब एक्चुअली क्या होना चाहिए था हमारा आचरण वो हमको पता नहीं है तो कुछ भी वो कर लेते हैं कहीं से भी कुछ होता है तो हम हम बड़े परेशान कि मेरे घर में मेरे मेरा बच्चा ऐसा कैसे हो सकता है है ना हर आदमी ये सोच रहे हैं भैया एक बार बताओ जो अब तक मान लीजिए जीने के लिए जो प्रयोग कर रहे हैं हम लोग हाँ जी अब हमारे सामने कोई आदर्श मॉडल तो है नहीं जी कोई टेस्टेड मॉडल नहीं है इसीलिए इसीलिए तो, हो रहा था तो वो तो फिर एंडलेस चलता ही रहेगा चलते रहा गलतियाँ आनंद गलती से सीखने की कोशिश तो हो रही है लेकिन उससे कुछ सुधार तो हो नहीं रहा गलतियां आनंद सर इन्फिनेटी गलतियाँ नहीं वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि मॉडल आने के बाद ऐसा नहीं है तो गलतियाँ अनंत हैं जब तक सही नहीं समझे तो अनंत गलती करते रहते लेकिन इसमें भी एक क्लॉज है वो भी समझ लो एक ही गलती को आप बार बार नहीं कर सकते इसीलिए आपके मार्केट को होते रहते हैं घरों में रिश्ते बिगड़ते रहते हैं मित्रता बिगड़ती रहती है परम्पराएं बदलती रहती है क्योंकि एक गलती को आप हर बार नहीं कर सकते क्योंकि प्राकृतिक विधि है उसमें है ना आपको भी पता लग जाता है कि नहीं और कहीं ना कहीं संयोग नहीं बनता उसके प्रकृति में संयोग नहीं है उसका तो एक गलती को बार बार नहीं कर सकते हो लेकिन अनेकों गलती अनेकों बार कर सकते हो और एक लाइफ टाइम क्या हज़ारों लाइफ टाइम हमने इसमें बर्बाद कर दिया आगे भी कर सकते हैं भैया यह एक प्रश्न है कि जो आजकल स्टार्टअप का जैसे दौर चल रहा है और ये अध्ययन है कि जो भी बिजनेस नए लगते हैं बेस्ट बेस्ट एफर्ट, अंडरस्टैंडिंग, और बैंक वाले सी एजेक्ट काम करते हैं उस सब के बावजूद 90 इसी से बैंकों का खर्चा चलता है नहीं तो घर आने उनका बिजनेस बढ़ता है नहीं मेरा मतलब ये की कोई अपना बिजनेस करना चाह रहा है तो वो कैसे सही मॉडल का अध्ययन करके करे जो फुल प्रूफ हो पाए गलती ना हो क्या चीज निकल के आ रही है बिल्कुल ठीक बात <coughs> यह ठीक बात कि <laughs> वो जेब काटने का नहीं पूछ रहे उनके भाव अलग है उनका ये है कि कोई एक बच्चा है बालक है हो सकता है उन्हीं का हो वो आगे कुछ काम करे तो सही मॉडल क्या हो जिससे फेल्यूर ना हो कुल मिला ये इस अच्छे भाव को हम समझ सकते हैं तो अभी उस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में नौकरी व्यापार नहीं या नौकरी मालिक नौकर मालिक नहीं तो ऐसा मॉडल जो समृद्धि की बात करें आप समृद्धि की बात कर रहे हैं ना तो समृद्धि के मॉडल को हम थोड़ी देर बाद समझेंगे तक के लिए इसको इसको कर कर देते हैं ठीक ठीक है है है आज ये मुद्दा ही है इसको बात करने का है? पहले वाले भाग को पूरा कर लिया कोई दिक्कत नहीं इसमें ऑल सेट एकदम बिल्कुल खिल जाना जब प्रभावित होते रहिए हाँ प्रभावित करिए मत हाँ जी की प्रभाव और प्रेरणा हाँ ये दोनों ही अंतर्मुखी अंतरमुखी है ही ठीक और उससे कोई चीज मैंने जो लिया वो प्रेरणा हो गया हाँ तो जो कुछ हो रहा है वो मेरे अंदर ही हो रहा है दूसरे में नहीं अरे पर... दूसरे में भी हो रहा है आपके जीने का प्रभाव पूरे परिवार में पड़ रहा है की नहीं पड़ रहा है पूरे देश में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है अभी भ्रमित आदमी का क्या प्रभाव जागृत मानव का क्या प्रभाव देखो 180 डिग्री का प्रभाव जागृत मानव का प्रभाव पूरी धरती के संतुलन को बनाने के लिए ये प्रभाव पड़ रहा है भ्रमित मानव का जो प्रभाव पड़ रहा है लेटरिन का डब्बा भरने के लिए उसका सारा लोड कहाँ जा रहा है नगर निगम भुगत इसमें कुछ भी अतिशक्ति नहीं है कुछ भी अतिशक्ति नहीं दिस इज द रेंज ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग एक आदमी है ना? अगर बहुत साफ भाषा में बात करें तो टट्टी बनाने की मशीन भी हो सकता है और एक आदमी इस पूरे धरती में संतुलनकारी भी हो सकता है इतना कर्म स्वतंत्रता रखा हुआ है तो आप ये मत सोचो कि नहीं मेरा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है भैया हम जब तक नहीं समझे हैं नहीं जी रहे हैं ठीक से तो उसका भी प्रभाव पड़ रहा है और वो टॉयलेट भरने के अलावा कुछ नहीं है खा पी के सब भर दिया अपन ने ना धरती कचरा बना दिया और अगर समझदार होते हैं तो देखिए क्या प्रभाव बनता है अब अपना च्वाइस एक च्वाइस तो लोग देखो एक च्वाइस लेना है एक ही च्वाइस है अपने पास है ना जो हम कर रहे हैं वो हमको स्वीकार नहीं है जो हम कर रहे हैं वो हमको स्वीकार नहीं है बोल देते हैं तो कोई बोल भी दिया तो भी आप उसको विरोध नहीं कर सकते क्योंकि इतने कर रहे हैं लेकिन हमको स्वीकार नहीं है अरे भाई एक बालक को अपन बचपन से खिला पिला के तैयार किए आहार निद्रा भाई विषय के लिए उसको तैयार किए बता रहे हैं हैं हैं तो तो बता रहे हैं, सुनो तो। रहे सुनो डब्बा भर और जब हम इस को अगर समझ जाएंगे तो तो पर भी तो हम खाना तो खाएंगे ही हाँ ठीक को तो और, और तो तो कहीं कहीं? आप, आप कोई चीज समझाते हैं तो कंसंट्रेशन थोड़ा सा बनने लगता है वो पूरा होता नहीं है दो चार सवाल इधर उधर से आ जाते हैं वो सारा दिमाग से जो बैठा होता है वो निकल जाता है तो मेरा ये कहना है कि एक आपके बाद सबकी भी सहमति है लेकिन किसी को अटक अब तो, किसी को अटक गया तो क्या तुरंत पानी पिलााना पड़ता नहीं तो वो मरी जाएगा अब देखिये क्या है ना अब भ्रमित परंपरा में कुल सफलता मानी जाती आहार निद्रा भय मैथुन के लिए पैसे हम पूरी शिक्षा बच्चों को क्या दे रहे हैं कि कैसे भी करके तुम अपने आहार निद्रा भय मैथुन को पूरा करो है ना तो बाल्यकाल से हमारा पूरा एजेंडा ये है कि खा ले बेटा खा ले बेटा पढ़ ले बेटा खा ले बेटा पढ़ ले बेटा खाना जरूरी है यही मान के चल रहे हैं और इसी को मानने के लिए पढ़ ले बेटा भी कर रहे हैं क्योंकि आगे खाने को नहीं मिलेगा आगे कॉम्पिटिशन है तो पढ़ने जैसी चीज़ को भी खाने के जोड़ा कर रखा है ठीक से सोते हैं तो डाइजेशन अच्छा होता है तो सुबह पेट अच्छा साफ होता है तो निद्रा भी उसी के लिए है ना और बड़ा भी तो खाने पीने को मिलता रहेगा उसके लिए बच्चे वे पैदा कर लो तो तो जाकर कहीं खाने पीने जुगाड़ रहेगी नहीं तो दर दर के ठोकरे खाओगे कहीं मिलेगा नहीं कोई सेवा करने वाला तो सारा का सारा एजेंडा तो खाने के आस ही बना हुआ मिनिमम पे जीने के चले चले उस आहार के लिए निद्रा आहार के लिए आहार आहार के लिए निद्रा आहार के लिए भय आहार के लिए मैथुन आहार के लिए परिवार आहार के लिए पढ़ना आहार के लिए स्वर्ग आहार के लिए ये सब तो पूरक सेंटर में क्या हो गया उसके आहार और और पढ़ा भी रहे विज्ञान में भी आहार फूड चेन, है ना अभी दिन भर बात हो सकती है इसमें पूरा साइंस क्या पढ़ा रहा है कि प्रकृति में पूरा फूड चैन है हर एक किसी को खा रहा है तुम भी किसी को खाओ ढूंढो कहाँ बोले तुम्हारा खाने वाला ठीक तो अब पूरा हमारी ज़िंदगी का फोकस खाने के लिए हो गया ये जितना सब कुछ कर रहे हैं इतना बढ़िया बड़े बढ़िया कॉलेज चला रहे देखने के लिए बढ़िया आईआईटी चल रहा है अंदर देखोगे तो क्या हालत है वो इसी के टुकड़ा करते करते जाओ तो सिर्फ रोटी के चक्कर में घूम रहे हिंदुस्तान से विदेश चले गए अमेरिका चले गए रोटी के चक्कर में चले गए भैया अच्छी रोटी मिलेगी अच्छे नाम मिलेगा अच्छा नाम मिलेगा तो क्या होगा वो नाम भी जाके फाइनली रोटी जुड़ रहा है तो ज़िंदगी में रोटी नहीं खाने ऐसा तो नहीं करे तो कुल cool एजेंडा इतना बना तो कुल cool गेन क्या हुआ। उस आदमी से पूछो क्या उपलब्धि उसकी बात कर रहे हैं तो तो तो रोटी का तो इंतजाम करना ही है ऐसा तो नहीं है ऐसा तो नहीं कि अरे अंकल जी मैंने अभी तो बोला नहीं उसके बारे में तो इसके बारे में बताया ये तो समझ में आया ना ये तो समझ में आया भौतिक बात की आप बता रहे हैं की हाँ उसमें हम खाली रोटी का इंतजाम कर रहे हैं ठीक बात लेकिन अस्तित्व में भी अगर क्या कर रहे हैं तो, वो क्या कर रहे हैं उसको तो उसमें भी तो रोटी का तो तो तो तो बात में रहे में रहे में रहे। पेट तो भरना ही है गाय के लिए अरे जिंदा रहने के लिए पेट भरना है या जिंदगी जीने के लिए पेट भरना है तो जिंदगी जियेगे तो जिंदगी जीने का मतलब न्याय धर्म सत्य के साथ जीना है या नहीं जीना है तो यदि न्याय धर्म सत्य के साथ जीने के लिए पेट भरा तो पेट भरना का सदुपयोग हुआ या नहीं हुआ और न्याय धर्म सत्य के साथ जीने का कोई कार्यक्रम नहीं बना अपनी उपयोगिताओं को कर पहचानने का कोई कार्यक्रम नहीं बना अपनी उपयोगिताओं के स्वरूप में जीने का कोई कार्यक्रम नहीं बचा तो सिर्फ कार्यक्रम क्या बचा सिर्फ ले देगा डब्बा भरने का पेट भर डब्बा भरा है न अभी ये निकल गया है कि इसका भी सदुपयोग हो जाए तो हम खाना इसलिए नहीं खा रहे हैं कि जिंदा रहना है बल्कि जिंदा इसलिए रह रहे हैं कि जिंदगी जीना है और जिंदगी जीने का मतलब है कि मानव में जो उपयोगिताएं हैं उपयोगिता को पहचानना उसको प्रमाणित करना इसके लिए हम खाना खाते हैं महाराज अरे जिंदगी जिंदगी अलग चीज है जिंदा रहना अलग चीज है दादा जिंदा रहना मतलब सिर्फ जिंदा रहना मर नहीं जाऊं और जिंदा हम किसी चीज के लिए है या नहीं है क्या चीज है वो तो वो तो पता नहीं चला हमको चीज है तो पूरी जिंदगी की सार्थकता क्या बनी पूरी जिंदगी में पेट भरो तो ये काफी कष्टदायक मामला है ये अगर ठीक से समझ में आ जाए कि हम पूरी शरीर यात्रा को न्याय समझे बिना धर्म समझे बिना सत्य समझे बिना या उपयोगिता समझे बिना अगर जीने जाते हैं तो सारा का सारा एफर्ट हमारा केंद्रित यहाँ पर है चिंता हमको दुनिया भर की है चिंता की बात नहीं कर रहा हूँ वो चिंता दुनिया भर की डिलीवरी क्या हो रहा है भोजन की व्यवस्था और उसमें इतना पील पड़े कि आगे भोजन की व्यवस्था पे भी प्रश्न खड़ा हो गया तो ये बात ठीक से समझ में आ जाए कि मानव जो कुछ भी खाता पीता इसलिए नहीं कि अपने शरीर को जिंदा रखना है बल्कि सारा जिंदा रखते हुए जीने की बात हो रही है मानव की इस प्रकृति में क्या उपयोगिता है इसको प्रमाणित यदि कर दिए तो खाना पीना सब माफ हो गया सार्थक हो गया मतलब माफ हो गया सार्थक हो गया वो है ना खाना पीना सार्थक कब नहीं हुआ जब हम अपनी उपयोगिता को पहचान ही नहीं पाए हजारों साल से क्या हम अपनी उपयोगिता को पहचान पाए नहीं पहचान पाए तो इस विधि से अगर देखेंगे तो मानव में कुल मिलाकर भोजन के इर्द गिर्द ही सारा संसार हमने गढ़ा है और इससे अधिक की कामना अभी भी रही पहले भी रही अभी भी रही, अभी भी रही तो आज भी रखी हुई है तो आज भी समझ में आ जाएगा तो आज से भी हम शुरू कर सकते हैं तो पीछे का गिल्ट से दूर हो सकते हैं है ना पीछे के गिल्ट से दूर हो सकते हैं अभी जो भ्रमित मानव में खराब आदमी और अच्छे आदमी दो तरह के आदमी भ्रमित मानव में खराब आदमी कौन है जो अपने ही पेट भरता है अच्छा आदमी कौन जो दूसरे का पेट भरता है खराब आदमी कौन है जो अपने बच्चों की शादी करता है ताकि उसके पेट भरने की सुनिश्चितता रहे वृद्धावस्था तक अच्छा आदमी कौन जो जिनके माँ बाप ने उनकी भी शादी कराता था, था कि उनके भी कुछ कुछ होते रहे इस विधि से क्या निकल गया कि अच्छे और बुरे आदमी एक ही प्रकार का काम करते हुए पाए जा रहे हैं एक अपने लिए करते हैं एक दूसरे के लिए करते हैं हमें कह रहे हैं सच्चा आदमी की बात लाओ यार सच्चा आदमी का मतलब यही हुआ कि अपनी उपयोगिताओं को समझ पाना और जीना जैसे हमने सुबह नाश्ता कर लिया इसलिए नहीं कि हमको नाश्ता बस अब क्या करें कुछ तो करें बल्कि नाश्ता करके हम वापस बैठ गए अपनी उपयोगिताओं को समझने के लिए और समझने के बाद जीने के लिए जीने के बाद प्रमाण के लिए प्रमाण के बाद परंपरा के लिए शिक्षा के लिए व्यवस्था के लिए इस प्रकार से मानव का एक डेकोरम जो है मानव का एक एक, एक कोई वैभव है मानव का एक वैभव है उससे हम हजार गुना नीचे जाके जी रहे हैं और इतना खराब है तो मैं बहुत कम शब्दों तो में बता रहा हूँ यदि इनको और अच्छे से बता दूँ तो हम सब हमारे लोग नाराजी हो जाए है ना दुखी हो जाए क्योंकि हमको पता लग जाए हमारे असलित के तो मानव का एक वैभव है पूरी प्रकृति में सबसे विकसित इकाई वो इतनी विकसित इकाई अपनी उपयोगिता को नहीं पहचान पाई है ना दर दर की ठोकर खा रहे हैं दिन रात चिंताओं में डोल रहे हैं संग्रह कर रहे हैं है ना ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी पेट और न टॉयलेट भरता रहे है ना कुल मिला के इतने के दिन तो काम हो गया अगर उपयोगिता से हटे जागृत मानव उपयोगिता के साथ उपयोगिता से हटने के बाद टिकते वहीं पर जा करें फाइनली कोई बीच में जगह ही नहीं बनता हम क्या करते हैं अपने आप को कहीं भी वेरी मतलब सम्मानजनक जगह ढूंढना चाहते हैं तो कुछ भी मान लेते हैं सम्मानपूर्वक हम जीना चाहते हैं ये भद्दगी दिखती है हमको अगर दिख जाएगी तो आगे बढ़ोगे और नहीं दिखेगी तो वहीं के वहीं अब पहले से हम तो अच्छे आदमी थे ऐसे मान के चलते रहेंगे तो हम कहीं पहुँचने वाले नहीं हैं ठीक है उगे नहीं बात ये तो सम्मानजनक जीना है तो उपयोगिता के साथ जिए बिना सम्मानजनक जीना बनता नहीं स्वयं में चार लोग तारीफ करते हैं अलग बात है खुद में देखो खुद में खालीपन होता है या नहीं होता है सब कुछ करने के बाद भी अंदर रिक्तता है या नहीं है रिक्तता को महसूस करोगे तो पता चलेगा कि ये ये वही रिक्तता है कि उपयोगिताओं का अभाव हो गया है ना अब ये गलती किसी एक आदमी की नहीं है क्योंकि हम सब विकास क्रम में है इवाल्व हो रहे हैं तो इतने इवाल्व हो पाए कि अच्छे से खाना अच्छे से बोलना अच्छे से खिलाना अच्छे से पढ़ाना ताकि वो अच्छे से खाए पिए हम लोग हिंदुस्तान में कहाँ धक्के ओक्के खाते रहे यार हमारे बच्चे चले जाएं हॉलीवुड में इधर उधर तो और चिकनी रोड चिकनी बिल्डिंग चिकने घरों में रहेंगे और है ना ऐसा होगा तो ये ये इतने को हम अच्छा माने तो उसके आधार पर चलें तो गिल्ट की बात नहीं है ये समझ में आ गया कि परम्परा इतनी है तब ये निकल के आया वापस ध्यान देने के बाद परिचय शिविर में बात सब हो चुकी है ये कि जानवर आहार विधि से भी अपनी उपयोगिताओं को प्रमाणित करता है लिख लो जानवर आहार निद्रा भय मैथुन चार विषय में जीते हुए है ना जानवर आहार निद्रा भय मैथुन पूर्वक प्रकृति में अपनी उपयोगिता प्रमाणित करता है जानवर चार विषय है ना आहानिद्रा निद्रा भाई मैथुन मैं जीते हुए प्रकृति में अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करता है अपनी उपयोगिता को व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में प्रमाणित कर देता है अपनी उपयोगिता को व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में प्रमाणित करता है ठीक है बात इसको पहले समझ लें फिर आगे की लाइन को और लिखेंगे तब क्या निकला कोई भी जानवर देखो वो आहार में जीते हुए निद्रा में जीते हुए भय में जीते हुए मैथुन में जीते हुए है ना प्रकृति में उनकी उपयोगिताओं को प्रमाणित करते हैं गाय है गाय ने घास खाया गोबर किया गोबर वापस अपने आप ही व्यवस्था भागीदारी में चला जाता है ना उससे पुनः घास उगाता है घास को फिर आदमी भी खाता है और दूसरे जीव जंतु खाते हैं वो सब साइकिल में अपने आहार निद्रा भय मैथुन विधि से ही वो है ना पूरी व्यवस्था में भागीदार हो जाते हैं ऐसा है कि नहीं जैसे मैं हमने यहाँ गौशाला में देखा कि आप देखोगे जाके दिखता ही है एक दिन में एक मुर्गा ले है मुर्गा का क्या काम है मुर्गा का काम छोटा सा है उसको कीड़े खाने कीड़ा खाता है अब कितना इनका इतना उपयोग इनका कितना उपयोगिता बनता है मुर्गे कीड़े चाहिए वहाँ गोबर पड़ा रहता है गोबर सूखने को चाहिए आगे आगे आगे डिजाइन के लिए मुर्गे के कीड़े चाहिए वो है ना खाली ऐसा सु दिन भर पंजा मारता रहता है कीड़े निकालता रहता है खाता रहता है दिन भर बैठा ही नहीं रहता है ठीक और वो आहार करता रहता है उस इस बीच में सारा गोबर को पलटी मार देता है मैं बोला बढ़िया काम है इसका तो इतना तो काम बढ़िया निकल लिया है तो बढ़िया सिर्फ खाने से व्यवस्था में भागीदार हो गया हम सोचे हम खा के व्यवस्था में भागीदार हो जाए नहीं क्योंकि हम कल्पनाशील हैं कल्पनाशीलता हमारे दौड़ाती है वहां अच्छा मान लेते हैं कि हमको भी हमारे अंदर कल्पनाशीलता नहीं होती कई लोग प्रश्न करते हैं फिर तो लफड़ा कल्पनाशीलता का हो गया तो कल्पनाशीलता नहीं होती तो हम भी एक प्रकार के जानवर होते हैं और क्या होता है तो हम भी व्यवस्था में भागीदार होते खा के हम मानव होकर कल्पनाशील है तभी तो मानव है तो मानव है तो कल्पनाशील है तो हम खाकर व्यवस्था में भागीदार नहीं हो सकते खाने के बाद हम सोचते हैं कि मुर्गा क्या क्यों खा रहा है गाय ने ये क्यों कर दिया सबको उत्तर चाहिए हमको हम सभी के उत्तर को पाकर स्वयं में मानव का अध्ययन करके अपनी उपयोगिता को पहचान के न्याय धर्म सत्य विधि से है ना लिखो, माना हो माना हो स्वयं को जानकर स्वयं को जानकर न्याय धर्म सत्य विधि से ही व्यवस्था में भागीदार होकर अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करता है न्याय धर्म सत्य विधि से ही व्यवस्था में भागीदार होकर अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करता है ठीक है तो ठीक हुआ अंकल सेट हो गया आप धर्म सत्य समझना पड़ेगा व्यवस्था क्या हो समझना पड़ेगा उसमें भागीदारी क्या हो सकती है समझना पड़ेगा एक आपने का भी इंडिकेशन मिला है उधर थोड़ा जाना पड़ेगा चलिए ये ठीक हो गया सबके भला हुआ ना ये इस प्रश्न का विस्तार में अपना भला हुआ या नहीं हुआ हो गया जी क्या दिक्कत हो गया ठीक चलिए दूसरी बात करते हैं इसको ले लेते ले हैं ये तो हो गया है ना सुविधा ए और बी दो तरह की सुविधाओं की बात हम कर रहे थे आपने परिचय शिविर में सुना ही होगा सामान्य आकांक्षा की वस्तु और महत्वाकांक्षा की वस्तु इन दोनों को हम किस प्रकार से देखें नया दृष्टिकोण चाहिए विकल्प इनको देखने का तो सामान्य आकांक्षा की वस्तु जो है इस पर तो हमारी बात ही होनी है जिसको हम लोग कह रहे हैं सामान्य आकांक्षा सामान्य सुविधा, एक ही बात उसमें क्या चीजें हैं आहार आवास और छोटे मोटे साधन इसको हम लोग कहते हैं अलंकार छोटे मोटे साधन आहार आवास और छोटे मोटे साधन ये क्या है इसको हम कहते हैं सामान्य आकांक्षा कैटेगरी है, है। आहार समझ गए आवाज समझ गए छोटे मोटे साधन समझे जैसे पेन है पेंसिल है मोजा है कपड़ा है ये बोर्ड है ये डायस है ये सब छोटे मोटे साधन ठीक है ये बात ये सबसे क्या हो रहा है ये सबसे इस शरीर को जिंदा रखना व्यवहार में व्यवहार में उत्पादन में सफल होना उतने के काम करता है ये शरीर को बनाए रखना व्यवहार के लिए भी अनिवार्य है जैसे आप बच्चे ही आपके साथ हैं तो बच्चे को आपको नहलाना है तो बाल्टी चाहिए है।, है ना और व्यवहार की बात करें उसको समझाना है तो कुछ उसको और भी चाहिए चीज़ चीज़ें हाँ मोलिक नहीं ज़रूरत है ये मोलिक क्या होती है ये कोई ये नहीं कि फंडामेंटल की बात नहीं जा रही है। ये तो जरूरत है जैसे आप यहाँ बैठी हो तो कुर्सी चाहिए चाहिए ठीक और नहीं तो नीचे बैठोगे तो नीचे बैठने को चाहिए बैठने को चाहिए क्या नहीं चाहिए मौलिक नहीं हो गया मौलिक अनमौलिक कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं रोटी कपड़ा तो यहीं हो गया रोटी कपड़ा तो इधर ही हो गया है रोटी कपड़ा मकान और भी साधन चाहिए ना पैन पेंसिल तवा तपेली गर्म पानी ठंडा पानी बाल्टी मग्गा ये सब नहीं चाहिए है कुछ न कुछ तो चाहिए जूता मोजा सब चाहिए तो सभी चीज है यह नहीं कि बस मिनिमम में रहना बिल्कुल दिमाग से निकाल देने का यह सब चाहिए हा और व्यवहार में सहयोगी व्यवहार एवं उत्पादन में सहयोगी होने के अर्थ में ठीक है ये बात समझ में आ गई जैसे आप लोग आए हो तो आपके लिए कुछ सोने की जगह उड़ने के बिस्तर कुछ ना कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए तो हम व्यवहार कर रहे हैं या व्यवहार मतलब व्यवहार कल बात हो रही थी कि व्यवहार का मतलब ही है कि दूसरे को भी उसकी उपयोगिता समझ में आ जाए उसके लिए जो भी कार्यक्रम है उसका नाम व्यवहार तो उसमें सब में ये सहयोगी है और उत्पादन में सहयोगी ये समझ में आ गया तो इन सब में अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक होने पर समृद्धि अपने परिवार की जो आवश्यकता है अधिक होने पर क्या हो गया समृद्ध हो गए समृद्धि कहां है सामान्य की की वस्तु अपने परिवार आवश्यकता से अधिक हो जाने पर हम समृद्धि को अनुभव करते हैं। तो इस, कैंपस में... माएक, माएक. तो इस कैंपस में जो समृद्धि वाला भाव है वो इतने सारे परिवार इकट्ठे हो गए तो वो जो तो ऑर्गेनाइजेशन से समझना पड़ेगा ऐसा परिवार वो माँ बेटा भाई बहन ये सब ना ना एक ऑर्गेनाइजेशन ये भी माँ बेटा भाई बहन लेकिन वो पर्याप्त होता नहीं है है ना क्योंकि आप आप कितना उगा लोगे तो आपको बिगर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना पड़ता है अपने समृद्ध रहने के लिए कई परिवारों का समृद्ध रहना जरूरी है तो अपने में यदि परिवार यूनाइट हुआ तो उसका इंडिकेशन क्या मिलेगा बिगर परिवार के साथ कनेक्ट करेगा बिगर परिवार के साथ कनेक्ट करके तो फिर आप समृद्धि को पहचानोगे क्योंकि बिना विनिमय के तो होगा नहीं उत्पादन और विनिमय दोनों विधि से होगा इसको समृद्धि का भी हम और आगे समझेंगे अभी यहाँ इतना समझ लीजिए समृद्धि के डिजाइन को आगे समझते हैं तो सामान्य आकांक्षाओं की वस्तु के साथ ही हम अधिक होने पर समृद्ध होते हैं है ना? खाने को बहुत हो गया बिंदास जैसे अभी हमारे पास 80 80 बोरे आलू हो गया इस बार हम लोग को समृद्धि हो गया खाओ या जितना खाना है, है ना दूध अभी हमको चाहिए सौ सवा सौ लीटर अभी हो रहा लीटर खाऊ खाओ पी होकर मना करता गेहूँ इतना हो रहा है है ना तो ब्रेड इतना हो रहा है तो अब वो आ, ये इसमें समृद्धि होता है हम सोचते हैं गिन गिन के इकट्ठा कर ले उसमें समृद्धि होता है उसमें नहीं आता है है ना उसमें समृद्धि फीलिंग ही नहीं आता है अच्छा इतना भी होने के लिए समृद्धि की फीलिंग चाहिए, वो होता है यहाँ से आप आ गए डेढ़ आदमी तो भी यहाँ बैठने की और आ जाओ तो चलो और भी कोई दिक्कत नहीं जी ठीक जो भी हमारी सीमाएं हमने बनाकर रखी है पहचान बना कर रखी है उनमें जितनी की आवश्यकता उससे अधिक हमारे पास खाने पीने रहने को होना चाहिए खत्म कहानी ये समृद्धि की बात अब लेकिन दूसरी बात देखिए महत्वाकांक्षा की वस्तु क्या है इसका नाम क्या है इसका यूज क्या है ये तो मैंने लिखा दिया तो लिखो महत्वाकांक्षा की वस्तु क्या है जिसमें तीन तरह के सामान आते हैं दूरगमन दूरदर्शन दूर, दूर श्रवण दूरगमन दूरदर्शन दूर श्रवण ये तीन तरह के सामान दूर श्रवण जैसे आप अभी दूर श्रवण यंत्र से सुन रहे हो मुझे दूरगमन दूरदर्शन और दूर श्रवण अभी क्या हो गया मोबाइल आ गया उसमें दो चीजें एक साथ जोड़ दी दूरदर्शन और दूर श्रवण दोनों जोड़ दिया तो अभी लोग चीजों को सिंपल कर रहे हैं कठिन के बजाय ठीक हो गया ना ये तीन तरह की वस्तुएं हैं जो महत्वाकांक्षा की वस्तुएं हैं इसका क्या यूज है जैसे उसका यूज तो समझ में आ गया जिंदा रहना कोई भी व्यवहार कार्य में उसको उत्पादन में उसकी आवश्यकता ही पड़ने वाली उससे कम में होगा ही नहीं उसका तो वो उपयोग है इसका क्या उपयोग है भाई दूरदर्शन और दूरगमन दूरश्रवण की वस्तु का क्या उपयोग इसको लिखा है महत्वाकांक्षा मतलब मानव के महत्व को समझने समझाने के अर्थ में प्रयुक्त सामग्री मानव के महत्व को समझने समझाने के लिए मानव के महत्व को समझने समझाने के लिए जो सामान की जरूरत है मतलब प्रयुक्त सामग्री बराबर महत्वाकांक्षा की वस्तु मतलब देखिए कहा हम भ्रम लेके बैठे हैं तो ये तीनों जो वस्तु हैं ये मनुष्य को अपने महत्व मतलब अपनी उपयोगिताओं को पहचान कराने के अर्थ में ये वस्तु हैं कार से अपना महत्व पहचान होता ऐसा नहीं करें भ्रम मत मत जाना पहले उसको ठीक से समझ लो मानव को मानव होने के मतलब को समझाना मतलब मानव की उपयोगिताओं को महत्व को वैल्यू को समझने समझाने के अर्थ में ये सामान का यूज है क्या मतलब है इसका अब जैसे दूरगमन अब हमारे यहाँ जैसे ज्ञान ग्रुप के बच्चे विवेक ग्रुप के बच्चे उनको हम दूरगमन कराते हैं काहे के लिए काय के लिए क्या समझाने के लिए हाँ मतलब प्रकृति में तुम्हारा क्या एंटिटी तुम किस स्वरूप में हो प्रकृति किस प्रकार से है तो इट नॉट फॉर टूरिज्म इट्स नॉट फॉर रोप झारना इट इज टू फॉर स्टडी ठीक वो बच्चे जाते हैं उनको लगता है कि धरती इतनी, इतनी बड़ी चीज है उनका ज्ञान बढ़ता है इतनी बड़ी चीज खत्म ही नहीं रात भर ट्रेन चली तभी खत्म नहीं है ना तो ये सारी चीजें समृद्धि कारक नहीं है ये सारी चीजें जो है शिक्षा का वस्तु है शिक्षा में सहयोगी है शिक्षा लेने और शिक्षा देने में अभी तो पता नहीं चला आपने को बोलो महाराज रवि भी कहां जाकर अटकी बैठी गाड़ी गमन में भी अटकी बैठी है हाँ बताओ पर को पहले पर क्या है पर का पर काटते हैं पर में ये अटके बैठी हुई कि ऐसा लगता है कि कहीं कही ना कहीं शरीर की कोई मतलब जीवन की चाहत समझ में आ रही है कि जीवन कोई अच्छा लग रहा है सब कुछ समझ करके पर कभी मन में ये विचार भी आता है कि शरीर की भी अपनी चाहत होगी या मन की भी अपनी चाहत होगी शरीर की चाहत अलग होती है ऐसा ऐसा मेरे को आभास मतलब क्लैरिटी आ रही है आज से दो साल पहले बिल्कुल वहीं गाड़ी अटकी हुई थी अब ऐसी इच्छा नहीं रही कि वो ऑस्ट्रेलिया घूमना है ये घूमना ऐसा नहीं है पर कभी कभी मन में रहकर के विचार आते हैं कि यार जीवन विद्या में अगर मैं आ गया तो यूएस तो घुमा ही नहीं मैं सेवन वंडर्स तो देखे ही नहीं मैंने अभी हाँ ये देखो हाँ। और जैसे बुलेट राइड करके जाना है ड्राइव करना है तो उसका भी अपने एक मज़ा है आनंद है शरीर को अच्छा लग रहा है पर जब संवेदनाएं समझ में आ रही है तो लग रहा है कि ये के लिए जीना है या किसी और चीज़ के लिए जीना है दूरगमन में वास्तव में अटकी हुई है महत्वाकांक्षा के अंदर में अटकी हुई क्योंकि आज की स्थिति से महत्वाकांक्षा पाने की कोई एक रास्ता दिखता है भौतिकवाद में। ठीक है। तो अभी क्या हुआ किस पीछे किसी ने मेरे को प्रपोजल दिया कि हम आपके टिकट भेजे थे आप कनाडा आ जाओ मैंने कहा एक मैं आ तो जाऊंगा एक तरीका है लेकिन क्या आपके प्रधानमंत्री को बोलो कोई चिट्ठी लिख के भेजे तो पहले उसको समझ में नहीं आया इतना क्या मेरे इससे कम में तो कहीं जाता ही नहीं हूँ भाई एक फ्रांस वाला बोला भैया आपको फ्रांस जाना है मैं ना टिकट भेज देता हूँ उसको उनको लगता है कि भाई टिकट के पैसे नहीं है है ना कैसे होंगे बेचारों के पास है ना हमने कहा टिकट के पैसे हमारे पास है? है हम अपने खर्चे से जाएंगे लेकिन तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को बोलो चिट्ठी लिखे मतलब क्या हुआ भाई तो, तो नहीं लिखेगा मुझे या लिखेगा क्या लिखेगा कभी क्यों लिखेगा तो मानव की अपनी उपयोगिताओं को प्रमाणित करने के लिए अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जाएंगे वहां पे वहाँ खाना खाने जाएंगे फिर बच्चा तो वही ना एक ही सामान या जो काम एक बैठ के खा के यहीं अपने टॉयलेट अपने ही खाए अपना ही अपना अपना देशी है ना अब वो खाना खाने के लिए इतनी दूर जाएंगे अल्टीमेटली तो उतना तो ही तो या तो उपयोगिताओं के लिए जाएंगे तो उपयोगिता को प्रमाणित करोगे तब तो प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखेगा लिखे का ही लिखेगा मेरे को चिट्ठी उस आदमी को को दिख दिखे इसकी उपयोगिता हो सकती है लेकिन अभी तो है ना मैं, मैं मुझे लगा हमने उसको बोला तू ही समझ के तू ही समझा तेरे लोगों को यार इतना कौन लफड़ा पालेगा ठीक सिंपल सी बात है ना तो ये सारे टूल जो हैं बेसिकली शिक्षा के लिए हैं ये महत्वाकांक्षा बोला इसको मानव को अपने महत्व की स्पष्टता पैदा करने के लिए जैसे अब ये हीरो बनने के लिए थोड़ी लगा रखा है अब कई लोग बोलते हैं देखो आपने घर में बढ़िया हॉल बना लिया कोई बुलाता था ना बढ़िया हॉल में और बैठे माइक लगा के स्पीकर लगा के ना तो बड़े हीरो बन रहे छोटे छोटे बच्चे बोलते अच्छा हाँ बहुत हीरो बन रहे हो तो अब ये कोई इसका सदुपयोग यही कि मानव का महत्व यदि मुझे समझ में आया तो आपको समझा दें आपको समझ में आया तो आप मुझे समझा दो एक दूसरे को हम समझा पाएँ उसके लिए सारे यंत्र हैं अगर इन इन यंत्रों का इस आधार पर उपयोग करते हैं तो ठीक लगता है इससे समृद्धि का कोई लेना देना नहीं है ये नहीं था तब भी हम इसको ठाठब बाट से नीचे कमरे में बैठ कर बात करते थे क्यों रेणु करते थे कि नहीं करते थे उससे भी ख़राब पी सिस्टम में अपन बात करते थे वो भी नहीं था उसके पहले अपन चिकचिक सीधे सिला के बात करते थे अभी क्या हो गया कि कुल मिलाकर ये यंत्रंत्र आने से अपने गले में थोड़ा बहुत आराम पड़ गया आपके कान में भी आराम पड़ गया इधर गले पे जोर पड़ेगा तो आपके कान पे जोर पड़ेगा इस प्रकार से महत्व को पहचानने के लिए महत्व को प्रमाणित करने के लिए बताने के लिए जाना पड़ेगा तो ये सारे चीजें इस प्रकार से अभी टेलीफोन ही अब मोबाइल है अब उसमें क्या बात करनी है आपको इतनी मेरा फोन तो दिन दिन भर बचता देखो उपयोगी आदमी को आप ज्यादा फोन नहीं करते हो ना <laughs> जब एकदम ही गले में आ जाएगा तभी बात करोगे ना तो ये हमको समझ में आता ही है कि देखिए सदुपयोग होगा तो वो उसका यूज कम होता जाना चाहिए जैसे मैं कल ही कहा कि ये शिविर का सदुपयोग हो गया मतलब बंद हो जाना चाहिए उसका आगे काम निकलना चाहिए शिविर क्या उसमें से फिर शिविर निकल आया शिविर में से फिर शिविर ये तो निकलते चले जाएंगे, इससे इसका मतलब हम फेल हो गए गए, शिविर में। <laughs> अब बाबा जी चले आप क्या करोगे किससे कराओगे? तो फिर आदमी से आदमी बात करें पीछे क्या मतलब? हाँ भैया। हाँ जी। से व्यवहार समझ में आया पर वो सामान्य व्यवहार कैसे? वो वो समझ भी नहीं आ रहा वो जैसे खाना पिलाना ये सब कार्य बोल रहे हैं ना ये सब कार्य बोले ठीक बात है बिल्कुल ठीक करे आप है ना जैसे अभी ये बोर्ड से मैंने लिखा तो ये शिक्षा का एक व्यवहार में बात हो रही है या नहीं हो रही तो व्यवहार में भी ये कहीं दो, दोनों के बीच में जुड़ता चलाया था ना तभी तो कोई आगे बढ़ने की बात हुई तो ये ये भी एक प्रकार से देखेंगे तो एक व्यवहार ही हो रहा है आप समझ ही पा रहे महत्व को जानना समझाना ही तो व्यवहार है तो उसमें भी काम आ रहा है और ये पूर्ण रूप से शिक्षा में सहयोग यह नहीं होगा तो हम एजुकेशन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएंगे लेकिन समझा तो ले जाएंगे बिना इसके भी है ना दूरगमन दूरदर्शन दूर, दूर श्रवण दूर के बिना भी हम आपको समझा सकते हैं बट एजुकेशन में इट विल मतलब उसमें एजुकेशन एक अलग चीज़ होगी न एजुकेशन एक प्रक्रिया बनी पूरी है ना एक वन टू वन समझाना तो मैं सामान्य आकांक्षा की वस्तु के साथ भी आपको समझा ले जाऊँगा तो व्यवहार तो हमारे बीच में हो ही जाएगा है ना वन टू वन में निपट जाएगा लेकिन जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन एंड एजुकेशन सिस्टम देन वी नीड बच्चों को ये सब बताने के लिए आप बच्चों को कैसे बताओगे धरती कितनी बड़ी होती है बड़े का मतलब तरबूज तो होता है उसके लिए तो बड़े का मतलब बड़ा दिखाने के लिए आपको एजुकेशन ये सारे टूर एजुकेशन के हो गया यात्रा यहाँ से अरे रोटियों के लिए यहाँ वहाँ भटकना कुत्ते कौए भटकते हैं कुत्ते कौवे रोटी के लिए भटकते हैं नहीं एक एक कौवे को कहीं रोटी मिल जाती है तो कांव कांव करके बहुत सारे कौवे को बुला लेता है उसका नाम होता है पार्टी एक ने काउ काउ किया कांव कांव के बहुत सारे तरीके हैं लैंग्वेज ही है कार्ड बनाया ये करा वो करा आ जाओ जाओ खाना खाने के लिए भैया हम खाने के लिए पहुंच जाते हैं बताइए हमारा क्या हाल है यार हम उसके सुख में सहयोगी हो होना मना नहीं कर रहे लेकिन मैंने बताया ना कल शादी है लेकिन नीचे लिखा है खाने की व्यवस्था नहीं कितने पहुंचता पता चलेगा तो खाने के लिए कहीं भाग रहे कितना कितना मतलब आदमी का क्या वैल्यू और कहां है वो हम खुद भागते थे आप भी भागे हो वहां अच्छा मिलता है गोवा में इस जगह पर बढ़िया खाना चलो चले शहर में वहाँ खाना अच्छा मिलता है है न तो भटक रहे खाने के लिए उपयोगिता नहीं समझ में तो क्या करेगा आदमी वैरायटी में जाता है उपयोगिता विहीन लिखो उपयोगिता विहीन मानव उपयोगिता विहीन मानव महंगा चमकदार उपयोगिता विहीन मानव महंगा चमकदार जों के प्रति आकर्षित होते हुए दर दर के ठोकर खाता है आगे वाला भाग बड़ा सम्मानजनक भाग पीछे वाला थोड़ा सा फिल्मी हो गया दर दर के ठोकर खाता है भैया देखो अभी कई शहर वाले भैया का प्रश्न बहुत अच्छा है माइक दो माइक <laughs> वही करते हैं भैया बेचैन सोच के कि मतलब यार क्या जो हम जिसको टूरिज्म कहते हैं तो मतलब उस जैसे ये दर दर की ठोकर खाना हो गया और क्या जो कि हम सोच रहे थे कि कुछ सफलता है जिंदगी की जिंदगी की सफलता है <laughs> वहाँ आपको एरोप्लेन देख जैसे ट्रकरा के तो एक जैसे आप ट्रकरा के आगे आगे ना लेकिन यही खाने को वहां अलग मिलता है क्लास ऑलवेज़ फाइव स्टार होटल पे इस पर ज्यादा कर क्या करोगे पेड़ ज्यादा लंबा रहेगा तो डाइजेशन अच्छा होगा तो आगे ज्यादा खा पाओगे और क्या है ऐसे बैठे रह सारा का सारा तो क्लास आपका खाने के साथ तो जुड़ा हुआ है अभी देखिए कई कई जगह पर कई टूरिस्ट प्लेसेस पे जनता को ये समझ में आने लगा और वो अभी मांग करने लगे कि भैया तुम हमारे यहाँ मत आ, बर्बाद हो गए हम हाँ हाँ भैया मनाली में पीछे अभी मुहिम चला जनता ने आवाज़ लगाई शिमला मनाली में भी नहीं लगा शिमला में लोगों ने आवाज़ लगाना शुरू करा वहाँ एनजीओ जी काम कर रहे कि भैया हमारे यहाँ नहीं आओ तुम पानी खत्म हो गया एक शिमला ऐसा जहाँ हमने देखा पानी इतना बहता था पिछले साल है ना शिमला में सूखा पड़ गया और होटलें बंद करी सरकार ने और जनता पर आवाज़ लगाने लगी कि भैया हमारी अम्माताओ यार दादा इधर दादा के ठोकर खाने वाले आदमी सब खा गया हमारे यहाँ <laughs> हाँ केप टाउन का हालत देखिए केप टाउन जहाँ पर मतलब री, नेचुरली रिच जगह पानी वानी इतना भरपूर भैया है ना आठ आठ दिन में पंद्रह पंद्रह दिन में पानी पिछले सप्लाई किए है, है ना पंद्रह पंद्रह दिन में एक एक बार जब कभी वो सोच नहीं सकते थे कि हम तो बड़े राजा ठा ठाठ बाट से रह रहे इतना बुरा हाल अब टूरिज टूरिस्ट प्लेसेस पे टूरिज्म वो लोग ही वहाँ के आवाज़ लगाने लगे कि यहाँ नहीं आओ दादा लेकिन करें क्या समृद्धिपुर जीने का कोई रास्ता नहीं उनके पास तो वो स्कैसिटी गई गर्मी में फिर चालू कर दी शिमला होटल वोटल सब चालू है ना तो ये दिखता है कि अभी देखो ना मनली में हर दिन गर्मी के मौसम में या अब तो दिसंबर में भी सात हजार दस हजार पंद्रह हजार बीस हजार कारी डे इंटरिंग इन टू दिनली एरिया वो रोड पे जाम ही लगा रहता है अब काहे का टूरिज्म और काय का क्या क्या प्लेजर है उसमें है ना अब कोई जगह ढूंढ दूसरी ढूंढो मुनशारी ये जहां कोई नहीं आता वहां भागो भागना तो कहीं नहीं वहां पहुंच भी वहां ऐसे करेंगे है ना भैया तो ये समझ में आ जाए कि आदमी इतना बेहाल हो गया करे क्या वो उपयोगिता इतनी उपयोगिता का अभाव इतना खतरनाक है आदमी को कहाँ से कहाँ ले जा दौड़ दौड़ के मारता है वो वो नेचुरल डिजाइन है नेचुरल डिजाइन है कि आपको वो इंडिकेट करता है प्रकृति अस्तित्व का सहयोग है कि हमारे को अपने आप ही प्रतिबिंबित प्रति, होता है कि हमको अपनी उपयोगिता चाहिए नहीं मिल रही है एक धंधा चलता है अच्छा वाला चलता रहता है महाराज ना उसमें दस पाँच लाख रुपये का बीस लाख रुपये का हमारे लोग महीने के चालू करते हैं क्या होया मन, मन नहीं लग रहा है इसमें उसमें फिर स्ट्रगल फेस करना मजा आता है है है है है उनको लगता यही यही उपयोगिता उपयोगिता हमारी स्टार्टअप स्टार्ट लगती है ना अब आदमी करता रहता है। तो और नहीं करे तो क्या करे वो क्या करे वो तो मन कहीं लगाने को चाहिए रहता है तो क्या जैसे की बाद में शिक्षा के अर्थ में जैसे हम पानी का एग्जाम्पल की पानी को पी के ही वो फील होता है की पानी है तो जो हमारे बाकी और वगरा, इसके लिए भी क्या बाद में कुछ इसमें ऐड होने ना का तो ना ना मानव तो में किसी भी धरती पर आदि से अनादि काल तक तीन दो दो दो कैटेगरी के सामान है और एक एजुकेशन में और और कुछ चौथा आता नहीं है इसमें उसके नहीं आएगा। oh, can, कर तो आप, आप कल्पना करो टेलीपोर्ट हो जाएंगे तो दूर दूरगमन ही है उसके नए नए साधन हम बनाते रहते हैं बट दट विल फॉल इनगरी ऑफ महात्मा ठीक है ठीक है ना तो है। तो तो क्या, क्या होगा तरह का तो कुछ आप टूल बना लोगे सेंस उधर ही तो तो तो जाता है थर्मोमीटर इज नॉट ए महत्वाकांक्षा की वस्तु इससे समान आकांक्षा की वस्तु तो ये समझ में एक बात करके ब्रेक लेते और सोच के आइएगा इसमें इसमें देखिए इसमें अगर कम हो जाए एक बड़ी सुंदर बात है इसमें अधिक कम हो जाए तो आशंका इसमें अगर आवश्यकता से बराबर हो जाए है ना तो तो भी आशंका ही बनी हुई है जैसे आज पता लग जाए इतने लोग हैं और बिल्कुल रो, जितनी रोटी चाहिए उतनी बनाई बबीता दीदी ने मान लो तो डाउट ही बना रहेगा क्या पता कोई एक आदमी दो रोटी खा ली तो कम न पड़ जाए कम न पड़ जाए कम न पड़ जाए जा। आशंका बना जा। तो जितना चाहिए उतना हो गया उससे कम हो गया या उतना बराबर हुआ तो भी आशंका है कम और बराबर होने पर आशंका अधिक होने पर समृद्धि अब इसमें देखिए इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें यदि कम हो जाए तो केवल और केवल क्या बना रहता है कोई भाई नहीं रहता है कोतूहल रहता है किसी के पास कार नहीं है वो भाई नहीं है उसको कोतुहल कार में कैसा लगता होगा हेलीकॉप्टर में कभी नहीं बैठा कोतूहल है हेलीकॉप्टर में नहीं बैठना कोई भाई थोड़ी बैठने ज्यादा भाई, थो। तो भाई लगता है कई बार तो कार में बैठते हैं तो भय लगता सिर्फ कोतूहल इसको बोलते हैं एक प्रकार का क्यूरोसिटी क्या होता है ये कम होने पर क्यूरोसिटी अधिक होने पर समृद्धि हाँ सबके साथ ही अधिक होने पर परेशानी अधिक होने पर परेशानी जितने कार चाहिए उससे अधिक होने पर परेशानी उनकी बैटरी बदलो टायर बदलो ये करो अनावश्यक ही है ना ठीक है ना तो परेशानी तो महत्वाकांक्षा में समृद्धि का कोई कार्यक्रम ही नहीं है ये बराबर कुछ होता ऐसा है नहीं बराबर क्या होगा इसमें इसमें बराबर कुछ होता नहीं है ये तो एजुकेशन की बात है आप बच्चों को धरती की बड़ी धरती कितनी बड़ी चीज़ है उसको बताने के लिए हिंदुस्तान घुमा लो तो भी पता लग सकता है और नहीं तो आप जर्मनी ले जाओ उसकी कोई जरूरत है या देख सकते हैं हमारे यहाँ है ना ये तो समझ में आता है तो इसमें बराबर कोई चीज़ होता ही नहीं कि हाँ बराबर हो गया हमारे पास कोई बराबर नाम की ये चीज़ नहीं होती ठीक कम होने से कोतूहल अधिक होने से परेशानी कार दूरगमन दूरदर्शन दूरश्रवण अधिक होने से परेशानी कम होने में कोतूहल बराबर नाम की कोई चीज़ आप ढूंढ ही नहीं पाओगे बराबर ढूंढने जाओगे तो खाली यही मिलेगा कि शिक्षा में सहयोग के अर्थ में कितना चाहिए तो उसको हम अरेंज कर सकते हैं एक कोई बड़ी चीज़ नहीं एज एन मैन नीडेड देन उसकी बात है। जैसे अभी मेरे को जाना था एक एजुकेशन के लिए अभी मैं गया एक कम से कम एक साल बाद मैं गया यहाँ से इस कैंपस से या इंदौर से एक साल बाद कहीं गया होगा तो एजुकेशन के लिए गया तो कोई गाड़ी चाहिए थी कुछ हुआ एजुकेशन के लिए गए एक्सक्लूसिवली एजुकेशन की बोले खाना खाना जाओ ये हो रहा है एजुकेशन के लिए गए वहाँ से अट्ठाईस के रात को यहाँ पहुँचे एक तारीख से अपं खड़े हैं है। ठीक तो ये ये बात अपने को समझ में आ जाए ठीक है ना तो ये महत्व तो को है अब मान लो जिग्लू जाते हैं हम तो जिग्लू भी क्या चीज है <laughs> अरे शिक्षा में सहयोग है भाई उसमें कोई गाड़ी घोड़ा लगता ही है अब बच्चे वहां पे जाते हैं तो क्या करते हैं उनको ये सब चीजें सीखने को मिलती है कि कैसे तालाब बन रहा कैसे रोड बनती कैसे क्या होता है वो सब सीख रहे हैं है ना आप लोगों के लिए घुमा के लाए तो क्या है टूरिज्म थोड़ी करा के लाए आपको मनोरंजन आपके लिए एक एजुकेशन हुआ कि किस प्रकार के चीजों को देखा जा रहा है क्यों ऐसे जमीन को निर्णय किए गए कल को आपको करने हो नहीं करने हो कहीं शुरू करना हो तो वाई दे हैव सिलेक्टेड दिस साइट है ना क्यों मतलब क्या दृष्टिकोण क्या रहा हमारा उसको तो देखने जाते हो आप जमीन कहीं देखे नहीं पहाड़ कहीं देखे नहीं इसीलिए तो हाँ हाँ में नहीं आ रहा है जिगलू जिगलू क्या है <laughs> चाय पी पिक फिर समझाते हैं <laughs>